सम्यवेदीय छांदोग्य उपनिषद में मधु इसमें पूर्व दिशा में आदित्य मधुहे हे पूर्व दिशा में रिग बेद रूप पुष्प कहा गया ऋग्वेद वित कर्म है पुष्प उसे रीचा मधुला करके आदित्य में रखती है पुष्प रस तो वहाँ रक्त वन दिखता है जिसमें वसुदेवता आश्रित है उपासना जो उपासक वो भी इसी प्रकार पशुओं के साथ एक होकर के उसी मधु को सेवन करता है तद्रुप हो जाता है जितने दिन पूर्व दिशा में सूर्योदय पश्चिम है, इतने दिने वसु के साथ एक होकर वो स्वराज्य आधिपत्य को प्राप्त करता है कहा गया। यद्वित द्वितीयम अमृतम इंद्रेण उपजीवन्ति न भी देवा आश्नते न पिबंध अमृत दृष्टि तृप्य त एकदूपिशंसुद्यती स यहतद अमृत वेद रुद्राणमेको भूते नुखे नएदे अमृत दृ अमृत तृप्यति सैदे ऊपमस्मादुदे अथ यमृत द्वितीय दिशा में दक्षिण दिशा में रश्मे रे मंत्र है यजुर्वेद विहित कर्म है पुष्प उसमें से जो रुद्र द्वितीयम अमृतम इसमें से जो अमृत जल रूप रस निकलता है रुद्रा उपजीवती रुद्रदेवता उसमें आश्रित है इंद्र न मुख्य न इंद्र प्रदान होकर के देवता लोग उसका आश्रय करते हैं नवे भी देवा असनति न पीबंती खाते पीते नहीं किंतु इसको देख करके इंद्रिया से अनुभव करके तृप्त हो जाते हैं रूप हो तो देखते हैं शब्द हो तो सुनते हैं इतने मात्र से तृप्त होते हैं ये क्योंकि अमृत शब्द से यहाँ केवल रस नहीं है यशो वीरियम ये सब कहा गया रस निकला ते एक एतदेव रूपम अभिशमिशनती ये स्वरूप जब उनका भोग प्राप्त नहीं होता है भोग समय नहीं है ऐसा समझ करके उदास रहते हैं एतस्माद् तस्माद रूपात उद्यंती एक ये रूप निमित्त जब उनका भोग समय होता है तो उद्यंती उत्साह वाले हो जाते हैं भोग करते हैं तो एक तदेव स यह एक तदेव अमृतम वेद जो उपासक इस अमृतक की उपासना कर करता है जानता है उपासना करता है रुद्रा नाम एवं एक भूत्वा रुद्रदेवता के साथ एक होकर के इंद्र जैसे रुद्र देवता इंद्र प्रधान होकर एक भोग करते हैं इसी प्रकार उपासक भी रुद्र में एक होकर के इंद्रन एवं मुके न इस अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है वो तो जब भोग समय नहीं उदास रहेगा ये रूपम अभिशंभीति अभी अभिसमिशंति उदास रहता है समझ लेता है ये अभी मेरा भोग समय नहीं है फिर जब ये तस्माद रूपाद उदयती इससे फिर उत्साह होकर प्रारंभ करता है भोग करने के लिए इस रूप जब भोग का समय आ जाता है पूर्व मंत्र के समान ये अर्थ है <coughs> सयावद आदित्य पुरस्ताद उदयता पश्चातअस्तमयता दिशतावत दक्षिण तो उदयता उत्तर तो अस्तम्यता रुद्राणाम तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परिता <coughs> आदित्य जितने दिन पूर्व में उदय होकर के पश्चिम में अस्त जाते हैं उसके दो गुणा दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में वस्त जाएंगे दक्षिण में साईमणिपुरी है उत्तर में सोम है सोमराजा मरुदुण स्में इतने दिन इसे उदयस्तम दिवस्तावत दक्षिणत उदयता उत्तरतस्तमयता रुद्रावे तबदाधिपत्य स्वराज्यम रुद्रदेवता इतने आधिपते अधिपति होकर स्वराट हो गर् अथ यृतीय अमृत तदीत उपजीवती वरुणेन मुख्य न वेद अश्नती न पिबंध दृष्टि तृप्यती त एकदम भी संबंधु स यहतदेवृतमृत वेदिताको भूत वरुण ना मुख्यनदमृत दृष्टि तृप्यति सैतदि संबंधी तस्मादुदेति सवदिणत उदेतर तोता दिश्तावत्त पश्चाद उदेता पुरस्तादस्तमेता आदितानाव तबदाधिपत्यम स्वराज्य परिएता अथया तृतीय अमृतम तृतीय अमृते पश्चिम दिशा में रश्मि है पश्चिम दिशा मधुनाडी है वहाँ श्याम ही मधुकर होते हैं श्यामीतकर्म कर्म स्थानीय है उसमें अमृत रस निकलता है <coughs> या सत्य ज इंद्रिय वीर रूप वो रस जा करके आदित्य में रहता है जो कृष्ण रूप दिखता है तो ये तृतीय अमृत तो तद आदित्य उपजीवंती आदित्य देवता द्वादश आदि आदित्य आश्रित तो होते है वरुण ना वे मुख्यन वरुण पश्चिम दिशा में ही न भी देव अश्नती न पीबंधी का नहीं अश्रित देख करके तृप्त होते हैं तो देव रूपम अभिशम ठीक इस प्रकार जब उनका भोग अवसर नहीं है ऐसे उदास रहते हैं जब भोग का निमित्त होता है ए तस्मादाधि निमित्त से फिर उद्यम उद्यम करते उत्साह वाले हो जाते हैं सहेतव अमृतम वेद इस अमृत को जो उपासना करता, उपास करता है इसकी उपासना करता है आदित्यानामेव एक भूत वरुण मुख्यन एक तद दृष्टा तृप्यती आदित्य एक होकर के वरुण प्रधान होकर के इस अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है जैसे आदित्य देव देव है सहेत देव जिस प्रकार आदित्य देव देवता सब इस रूप के भोग अवसर नहीं तो उदास रहते हैं ऐ तस्माद रूपा दुदे तीज भोग का समय होता है उद्यमयुक्त तो उत्साह युक्त तो होते हैं इसी प्रकार उपासक भी हो जाएगा यावद आदित्य दक्ष पूर्व दिशा में उदय पश्चिम में अस्त जितने उसके दो गुना कहा गया था दक्षिण में उदय उत्तर में अस्त जितने दक्षिणत उदय था उत्तर तो उसके दो गुना पश्चात पश्चिम में उदय और पूर्व में अस्त होगा अस्तमेता अस्तमेयता आदित्यामे तबत आधिपत्यम सामाराज्यम परियेता आदित्य का इतने ही? आधिपत्य साराज्य होगा उपासक भी इतने ही भोग करेगा अथ य चतुर्थम तन् तन्मरत उपजीवती सोमेन मुख्य नई देवासन न पिबंध एक अमृत दृष्टि तृप्यती एकदम भी संबंध की तस्मादुति स यहतद वेद मृतामको भूत सौम मुख्यनदमृत एक अमृत दृष्टि तृप्यति सैतदस्मादुदेति सावदादी पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता दिस्तावर तो उदेता दक्षिण अस्तमेता अस्तमता मुताधिपत स्वराज्यम पिये अब चतुर्थ अमृत है चतुर्थ अथर से मधुकर इतिहास पुराण रूप से विहित कर्म है पुष्पस्थानीय मरुत मृत उपजीवती मरुत देवता है उत्तर में <coughs> पूर्व दिशा में देवता। दक्षिण में इंद्र इंद्र न इंद्रम हाँ या, यमपुर है तो देवता प्रधान देवता कौन हुआ इसमें पहले कहा था इंद्र न मुख्य न हाँ इंद्र है देवता प्रधान है अग्नि है पूर्व दिशा में दक्षिण में इंद्रा देवता। और पश्चिम में वरुण देवता और उसमें देवता है <coughs> उत्तर में मरुद देवता है हाँ सोम देवता है मरुत प्रधान है किसी में दक्षिण में अभी यह चतुर्थम अमृतम ठीक है सोम प्रधान है तन मरुत उपजीवंती मरुद्ध देवता वहाँ भोग करते हैं सोम वहाँ प्रधान है आश्रय करने वाले देवता अलग है वहाँ प्रधान होने वाले देव अलग है प्रत्येक में इस प्रकार जैसे प्रथम में प्रथम अमृत हो गया वसु देवता आश्रित होते हैं अग्नि है प्रधान द्वितीय हो गया इसमें इंद्र हो गया प्रधान रुद्र उसमें आश्रित होते हैं तृतीय अमृत हो गया आदित्य आश्रित होते हैं वरुण प्रधान हो गया और चतुर्थ है मरुत्व तो आश्रित है देव और अमृत में सोम प्रधान सोमेन मुखेन न वेदेव आश्नते न पिबंध एक तदेव अमृतम दृष्टि तृप्य इसी प्रकार समान है ते एक रूपको को देखते हैं अपने भोग समय नहीं तो उदास रहते हैं जब भोग समय होता है उत्साहयुक्त तो होते हैं जो इस प्रकार उपासना करेगा अमृत को की उपासना करेगा अमृत में एक होकर के सौम प्रधान रूप होकर के इस अमृत को दे करके तृप्त होता है सहित रूपम इसी प्रकार उदास रहता है जब भोग समय होता है उत्साहयुत होता है जितने आदित्य पश्चिम में उदय होकर के पूर्व में, हो में अस्त होंगे उसके दो गुना उत्तर में उदय होकर के दक्षिण में अस्त होंगे मरुतों का इतने आधिपत्य स्वराज्य होता है अथ साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मण मुखेन न वेदेवाशन न पिबंधमृत दृष्टि तृप्यती तेतद विशंसूपुति स एकदमृत साध्या भूत ब्रह्मणव मुखेन एक अमृत दृष्टि तृप्यती स एकदेवतूपुदीत्य उतरत उदैता दक्षिण तो अस्तमता दीस्तावत ऊर्ध उ उदैता अर्वादस्तम्यता साध्यामे तबदाधिपत्यम स्वराज्यम पदेता पंचमृत पंचमामृत में ऊर्धरश्म वो ऊर्धा मधुनाड़ी रहस्य है उपासना मधुकर के समान पुष्प हो गया प्रणव ब्रह्म व प्रणव कहा गया था <coughs> तो साध्य देवता उसमें आश्रित तो होते भोग करते हैं ब्रह्मा प्रधान है ब्रह्मा प्रधान है देवता खाते पीते नहीं केवल देखकर करके तृप्त होते हैं इस रूप को देखकर करके अपने भोग समान नहीं करके शांत उदास रहते हैं भोग के समय होने पर फिर उत्साहयुक्त होते भोग करते हैं जो इस प्रकार उपासना करता अमृत की उपासना करता है साध्य देवता में एक होकर के प्रणव प्रदान ब्रह्मा प्रदान होकर के इसी मुख से अमृत को देखकर करके तृप्त होता है जब भोग समय में उदास रहेगा भोग समय होने पर उत्साह युक्त होगा जितने आदित्य उत्तर में उदय होकर के दक्षिण तो जाएंगे उसके दो गुणा ऊपर ऊर्ध उदयता अरबाग बाघ ऊपर उदय हो गया नीचे अस्त तो को प्राप्त करेंगे <coughs> जो पहाड़ पर्वत में ऊपर में देखा है कहीं कहीं इतने पूर्व दिशा पर्वत ऊपर इतना ऊंचा है सूर्य दिखेंगे 10 11 12 बजे पूर्व दिशा में यदि पढ़ाऊ तो पचाऊ सूर्य उदय होगा 11 12 बजे 11 बजे यदि सूर्य दर्शन होगा तो कहाँ सूर्य दिखेंगे ऊपर दिखेंगे उर्ध उधर उतर है। और कहीं कि पश्चिम दिशा में पहाड़ नहीं है बहुत नीचे दिखता है सब स्थान में नहीं किस स्थान पर ऐसा है पूर्व दिशा में तो बहुत बड़ा पहाड़ है दक्षिण उत्तर में पहाड़ है किंतु पश्चिम दिशा में पहाड़ नहीं है एकदम नीचे बहुत दूर तक दिखता है तो अस्तों जहाँ कहाँ वस्ते होंगे नीचे ऊपर उदय हुए अस्त नीचे हुए हैं मानव सरोवर में आठ है आठ है तो कोई ज़्यादा नहीं है गंगोत्री में है उधर पहाड़ में कहीं ये तो ग्यारह नौ दस ग्यारह बजे सूर्योदय होना तो बहुत है ये तो वहाँ स्वर्गा समय में भी नौ बजे साढ़े नौ बजे ठंडी के समय यहाँ तो सूर्य किरण आता है वहाँ देर में होता है उत्तर में अरे पहाड़ में तो और बहुत ऊपर है और कहीं के देखा हो रास्ता में जाते समय अभी कभी देखो तो कहीं है, वो कहीं सूर्य उदस्त होते हैं दिखे, दिखे वो कहीं नीचे दिखते हैं इधर एकदम ऐसा दिखे दिखेगा रास्ता में जाते समय कहीं के देखो बहुत नीचे तक तो दिखता है दूर तक तो नीचे दिखता है कहीं के दिखता नहीं एकदम ऊपर दिखता है तो इसे ऊपर उदय होंगे और जब सूर्यों का दर्शन होता तो के, है तब कहीं सूर्य उदय हुआ जब अदर्शन हो गया तो अस्त तो हो गया सूर्य में तो उदय अस्त में है नहीं जैसे प्राणियों के दर्शन हो तो उदय नहीं तो अस्त हुआ तो ऊपर उदय होंगे नीचे अस्त को प्राप्त करेंगे साध्या नामे वह तावत साध्य तो बताएँ कि आधिपत्य इतने साराज्य को प्राप्त करते हैं इसमें सूर्य उसी रास्ता में जाने पर भी यदि प्राणी वहाँ नहीं रहेंगे तो वहाँ उदय अस्त का व्यवहार नहीं होता है जहाँ प्राणी बहुत समय जब जिस स्थान में रहेंगे वहाँ उदय स्तमय का अधिक समय व्यवहार होगा जितने दिन तक एक स्थान में जितने समय रहते हैं वहाँ उदय अस्तमयार व्यवहार व्यवहार इतने स्थान होगा जैसे दस वर्ष या सौ वर्ष मान लो या हजार वर्ष मान लो एक हज़ार वर्ष जहाँ प्राणी रहेंगे एक हज़ार वर्ष तक वहाँ उदय स्तमय का व्यवहार होगा जिस लोके में 2000 वर्ष रहेंगे प्राणी उसमें उदय अस्तमय व्यवहार कितने दिन होगा 2000 वर्ष और जिसमें 4000 रहेंगे वर्ष प्राणी वहां उदय अस्तमय का व्यवहार 4000 वर्ष होगा जहां 8000 वर्ष रहेंगे प्राणी वहां इतने समय उदय अस्तमय होगा 8000 तक उदय अस्तमय व्यवहार व्यवहार होगा इसी प्रकार ये व्यवहार का अभिप्राय सूर्य तो उस रास्ता में जाना आना चलता रहेगा समान किंतु प्राणी रहेंगे तो उदय में व्यवहार होगा नहीं तो नहीं होगा इसी अभि अभिप्राय से दो गुना दो गुना दो गुना करके उदय में का व्यवहार कहा गया और दक्षिण उत्तर और पूर्व पश्चिम में उदय में जो कहा गया पूर्व दिशा है अमे अमरावती महेंद्री है वहाँ अग्नि देवता है प्रधान और पश्चिम में वर्ण देवता है वायु वा, वर्ण है सोम देवता उत्तर में मरु देवता है दक्षिण में यम है संयमनी है वहाँ देवता प्रधान होकर भोग करते हैं इसी प्रकार अलग अलग पूरा अलग अलग है तो जब महेंद्र नगर में उदय होते हैं अस्त होगा तो कहेंगे पूर्व में उदय पश्चिम में अस्त हुआ जब साई दक्षिण में साई मनोपुरी में सूर्योदय होगा तब उस समय कहेंगे वहाँ दक्षिण में उदय हुआ सोम उत्तर में अस्त हुआ ऐसे व्यवहार होगा जब वरुण जहाँ है वहाँ उदय होगा तो कहेंगे पश्चिम में, में उदय हुआ ऐसी प्रकार व्यवहार किया जाता है सर्वत्र जहाँ उदय होता है उसको पूर्व ही कहेंगे अस्त होगा तो पश्चिम भी कहा जाता है किन्तु यहाँ रह करके जब अपने दक्षिण दिशा में साई है तो सूर्य हाँ वहाँ यम भुवन है तो वहाँ सूर्य उदय होंगे तो क्या कहेंगे हम कहेंगे दक्षिण से उदय होता है दक्षिण दिशा में है वहाँ सूर्योदय सूर्योदय तो सब स्थान में है जिस समय जहाँ हो हम यहाँ रह करके हमारे पृथ्वी के अपेक्षा दक्षिण दिशा में साई है यम भुवन है इसलिए वहाँ उदय होता है इसे व्यवहार किया जाता है और प्राणियों के निवास के अनुसार ही इतना समय उदय स्तंभ का व्यवहार होता है ये सब भाष्य में थोड़ा अधिक श्पस्ट है पुराण में स्पष्टकरण स्पष्टीकरण है इलाव्रतमय रहने वाले सौअर प्रकार रहे इसलिए रश्मि ऊपर उदय होते जीते लगता है और निचे अस्त जाता है इसे कहते पर्वत छिद्र देश में कहीं नीचे दिखता है तो निचे होता है अथ तत्वर्ध उदैत्य उदेत्य उदयता उदेता नास्तमेते कल एव मध्यस्थाता तदेश श्लोक उसके बाद ऊर्ध उदेत्य उदय होकर के नैब उदयता नास्तमेता आगे उदय को प्राप्त नहीं करेंगे सूर्य भगवान अस्त को नहीं जाएंगे उदय अस्त में रहित होकर के एकल एव मध्यस्थता कल ही मध्य में सूर्य भगवान रहेंगे तदेश श्लोक <coughs> ये ब्रह्म लोक में ब्रह्म में एक बार उदय होने के बाद आगे उसमें नहीं है प्राणियों काबू तब तक वहाँ रहता है नैब तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन देवास्ते नह सत्यन माँ विराधिशी कोई जा करके ब्रह्मलोक लोक जा करके वापस आया तो देवता लोक ने पूछा क्या ऐसे ही सूर्य उदय अस्तमय वहाँ ब्रह्मलोक में होता है क्या तो उन्होंने कहा नैबा तत्र निम्नलोचन न उदयाय कदाचन ना कभी सूर्य अस्त हुए ना कभी उदय हुए कभी भी हे देवा यही कहने पर देवता लोगों के लाई ये कैसे उदय अस्तम नहीं होते ये कैसे होगा यहाँ तो उदय अस्तमय होते हैं तो कहते हैं देवाह तेना अहम सत्य न माँ मैं शपथ कर, कर, कर कहता हूँ देवताओं को साक्षी करेगी पुछ, जो पूछने वाले अलग है देवताओं को साक्षी करके कहते आप लोग साक्षी वगैरह सुनो मैंने जो कहा बिल्कुल सत्य ही कहा ये सत्य ब्रह्म से ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप से विरोध नहीं करूं। मैं अर्थात मिथ्या भाषण करें तो ब्रह्म लोग की मैं प्राप्ति नहीं करूंगा। ऐसे कह करके कहते कि वहाँ सुदय उदय अस्तमय रही न हवा अस्मा उदयती न निम्नोचती शक्र दिवा हैवास्मीतामें ब्रह्मोपनिषदम वेद इस प्रकार से ब्रह्म सम्बन्धी उपासना जो करता है ऊपर पाँच प्रकार जैसे मधु विद्या उपासना करने वाले अस्म न उदयती न निमृचती अस्म साधकाय सूर्य उदय अस्तमय रहता है ब्रह्म लोक में रहेगा शक्र दिवा ये हमेशा ही दीन नहीं है अस्मै अस्मी ये, ये एक ब्रह्मोपनषद वेद इस प्रकार जो ये उपनिषद रहस्य उपासना करता है तदेत ब्रह्म प्रजापत उवाच प्रजापति मनु प्रजाभ्युदालालकायारुणा ज्येषा पुत्रय पिता ब्रह्म प्रोवाच ये ब्रह्म हिण्यगर्भ प्रजापति वाच विराट के लिए कहा प्रजापति ने मानव प्रजापति मनु को कहा मनु प्रजाओं को सबक उपदेश किया इच्छा को आदि प्रजाओं के लिए कहा तथेत तो उदालकाय आरुणय ज्येष्ठाय पुत्राय उदालक आरुण नाम को ब्रह्मा पिता ब्रह्मा जिन्हें उपदेश किया कवि वो ज्येष्ठ पुत्र था उनको उपदेश किया था इदम बाबत ज्येष्ठाय पुत्रा पिता ब्रह्म प्रभुआत प्रणायाय वा अन्तेवासिने इसी प्रकार अन्य कोई भी हो पुत्र को ही ये ब्रह्म का उपदेश करें ये मधुविद्या ब्रह्म का उपदेश करें पुत्र हो प्रणायाय वा अन्तेवासिने अथवा योग्य प्रिय शिष्य को उपदेश करें नान्यस्में कस्मीचन इमामत भी धनस्य परगृहीता धन्य पूर्णा दतो भूय इतेत तथो भूय नमी कस्मी च न अपने पुत्र अथवा अत्यंत प्रिय योग्य शिष्य को उपदेश करे अने को कभी नहीं कहे यद्यपि यदि बहुत धन देंगे धनदान तो निमित्त है विद्याधि के लिए तो क्या यद्यप्यस्मी इमाम अद्भि परिगृहीताम धन से पूर्णाम द ये अद्भि परिगृहता जल से विस्तृत जो पृथ्वी जितने है सारा ब्रह्माण्ड धन से पूर्णाम धन से भरा हुआ सारा पृथ्वी दे दे तो भी एक तदेव तत्व यह जो ज्ञान है उपासना उससे धन से भी बढ़ करके अधिक है एक तदेव तत्व भूय इसमें मधु विद्यादान उससे भी बढ़ करके धन दान से सारा पृथ्वी समुद्र पर्यंत विस्तृत सारा पृथ्वी धन से भरा हुआ दे विद्या प्राप्ति के लिए आचार्य को दे तो भी मधु विद्या दान उससे और अधिक है तु भू थी अभी गायत्री के द्वारा ब्रह्म का उपदेश गायत्री वाईद भूत यदिद किंच गायत्री वाघवायिदूत गायत्री, गायत्री वे चायत्री वै ये सब कुछ प्राणीवर्ग जो कुछ थावर जंग में सब गायत्री रूपी इसलिए गायत्री वाघ रूप गायत्री है शब्दूपे सारा कुछ वाग गायत्री रूप है वाघ गायत्री ये छंद नहीं वाह शब्द ही गायत्री है क्योंकि वाह वे इदम सर्वभूतम गायत्री चायती च चा, चा। वाह शब्द है वाग शब्द सामान्य सारे ब्रह्मांड को किसी ना किसी शब्द से कहेंगे और गौ है अश्व है घट है पट है कह करके सब वो वाग ही शब्द ही सब अर्थ को कहता है त्रायेत च वा शब्द ही रक्षा करता है कहते हैं माँ भैसी माँ किमते भयम उत्थितम क्यों भय करतो तो डरो मत शब्द से कहते हैं भय प्रदान निर्भय प्रदान करते अभय प्रदान करते शब्द ही को कहता है शब्द ही सबकी रक्षा करता है इसलिए वाघ रूपक है गायत्री रूपय हो गया गानात तो गायत्री गान करता है शब्द करता है कहता है और रक्षा करने से उसको गायत्री कहा गया शब्द ये ब्रह्म रूप है सब कुछ है या वैसा गायत्री यम इं वावसा ये पृथिवी असम सर्व भूत प्रतिष्ठित नातिष्यते। जो यह गायत्री है इं ये पृथ्वी गायत्री है या यथिवी अस क्योंकि अशम ही इदम सर्व भूत प्रतिष्ठित इसी पृथ्वी में सब कुछ स्थावर जंग सारे साग स्थावर स्थावरजंग बाघ रूप है वही बाघ पृथ्वी क्योंकि पृथ्वी में सावरजंग कु में वह नित इसी पृथ्वी क्यों कोई अतिक्रमण नहीं करते हैं इसलिए गायत्री रूप सारा पृथ्वी भी, भी है बाघ या पृथ्वी यम भाव सा यदिदम पूरे पुरुषे शरीर अस्मिन ही में प्राण प्रतिष्ठिता एक तब नातिष्य पृथ्वी गायत्री वाग रूप है इं बाबा ही ये यद यदिद अस्षे पुरुषे शरीरम इस पुरुष में शरीर है अस्षे शरीर शरीर ही पार्थिव होने का घात में ये शरीर हे शरीर कैसे गायत्री होगा क्योंकि अस्ण प्रतिष्ठिता इस शरीर में सब इंद्रिय प्राण प्रतिष्ठित है एक तुम्हें नाश्यति शरीर को अतिक्रम करके कहीं कार्यक्रम नहीं करते हैं शरीर में प्रतिष्ठित प्राण सब भूत शब्द से कहेंगे सब कुछ उसमें कह के सब कुकुशुर शरीरम इदम वाव तदिदस्मतपुरशे हृदय अस्ण प्रतिष्ठिता एते ये तेवनातिशी अंत ये पुरुष में जो शरीर है, है ये गायत्री कहा इदम बाब तद यही है यदिदम अस्मिन अंत पुरुषे हृदय पुरुष के अंदर हृदय कमल पुंडरिका नामक यही हृदय अस्मिन ही में प्राण प्रतिष्ठिता क्योंकि इसमें ही ये प्राण स्व प्रतिष्ठित है ये शरीर जिस प्रकार इसी प्रकार ये भी हृदय हो गया गायत्री इसे प्राण को कोई एक तदेव नातिशिय प्राण इसको कोई अतिक्रमण नहीं करते हैं प्राण प्राण पिता प्राणो माता प्राणों को पिता माता कहा भूत शब्द से प्राणों को ले लिया सारे भूत प्राण इसमें प्रतिष्ठित है शेषाह चतुष्पदा सर्विधा गायत्री तदैतद ऋचा अभ्यनुक्त इसी प्रकार चार पाद वाले छः प्रकार गायत्री है ऋचा मंत्र के द्वारा कहा गया है छ एक, एक पाद में छे अक्षर करके चार पाद छूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण इस कर प्रकार है ताबान महिमा ततो तथोजायांश्च पुरुषः पाद से सर्वाभूता द्यामृतम दिव्य ये गायत्री नामक ब्रह्म की इतनी ही महिमाएँ कांस्य महिमा इतने महिमा हैं विभूति विस्तार है जितने चतुष्पाद चतुष्पाद्विध ब्रह्म कार्य सारा प्रपंच गायत्री ततो ज्यायांश पुरुष उससे बढ़कर के पुरुष है परमात्मा है पाद से इसी परमात्मा का एक पाद संपूर्ण भूत स्थावर स्थावरजंगमी जितने त्रिपाद हे अमृतम दिवि और तीन पादे अमृते विकाररहित प्रकाश प्रकाशमन हे स्वात्मस्वर स्वरूप में अवस्थित इति यद्रह्मेत तो यध्या पुरुषादाशो योग बहिर्ध पुरदाकाश जो येपमृत गायत्री शब्द से कहा गया हे हे जो प्रसिद्ध पुरुष के बाहर आकाश आकाशे जो भौति के आकाशे जो आकाश आकाशे यही हे ये त्रिपादमृत अयम वाव पुरुषाकाशो यो युषाकाकाशो योगपुषाकाश यही जो अंतपुरुष में शरीर में आकाश शारीरिक जो आकाश है यही हे अयम वाव स यो अयता हृदय आकाशस्तूर्णम अप्रवृत्ति पूर्णाम अप्रवर्ति श्रेयम या एवं वेद यही अंतर्हदय में आकाश है जो पूर्ण है जिसमें कुछ अप्रवृत्ति अप्रवृति गुण इसी प्रकार कोई विकार रहित अनुच्छेदात्मक गुण उसमें है जो इसकी उपासना करता है पूर्णाम अप्रवर्तनी श्रेयम लभते पूर्ण अप्रवर्तनी लक्ष्मी को प्राप्त करता है उच्छेद रहित धन को प्राप्त करता है ऐश्वर्य को प्राप्त करता है जो इसकी उपासना करता है तस्वा यह हृदय से पंचदेव सुषय सवस्या प्राण सुषिप प्राण स्तक्षु स आदित्यदेजो अन्ना उपासीता तेजस्वन्नाद होती ये वेद गायत्री नाम जो ब्रह्म है उसके अंग रूप से पाँच कहे विधान करते द्वारपाल जैसे राजा का इसी प्रकार इनकी उपासना करने से गायत्री मुख्य का उपासना होगा द्वारपाल के को प्रसन्न करेंगे तो जैसे राजा के पास जा सकते हैं इसी प्रकार ये पांच देव छिद्र है द्वार पाल जैसे वहाँ है उनकी उपासना करने पर मुख्य गायत्री ब्रह्म की उपासना होगी दे हृदय में स्थित इस पुरुष का पांच देव सृषि देव संबंधी छिद्र है सो अश प्राण सृषि पूर्व दिशा में जो छिद्र है वो प्राण है वो चक्षु है वो आदित्य है तदैत तो तेज अन्नाद्यम तो, उसको तेज अन्नाद्य दृष्टि से गुण से उपासना करें तेजस्वी अनाद भवती एवं वेद वे इसे जो उपासना करेगा और उपास्य के गुण जिस प्रकार है इसी प्रकार तथा यथा उपासते तदेव होती इसी प्रकार तेजस्वी अनाद होता है जो इसे उपासना करता है ये पूर्व गया अथ दक्षिण में अथय से दक्षिण सी सव्याोत्रीश्चे उपासीता श्रीमशस्वी ये वेद दक्षिण सा, सा, सा हृदय में छिद्र हे वायु तो सब व्यान है व्यान पहले कहा था प्राणपान के संधि में वीर्यवत कर्म करने के लिए को रुक करके करते हैं वो श्रोत्र है। व्यान वायु श्रोत्र और चंद्रमा देवता है तदेत श्रीश्चय श्री और यश इस गुण से इसकी उपासना, करे। श्रीमान उपासना करें। श्रीमान यशस्वी उपासना के अनुसार स्वयं लक्ष्मी वाला यशस्व हो जाता है उपासक अथय प्रत्यंगसुषिस्वान सु स वाक स्व अग्निस्तत्त ब्रह्मवर्चस अन्नाद्य उपासी ब्रह्मवर्चस्न्नाद होती ये वेद प्रत्यंग पश्चिम दिशा में छिदन हे वो वाक वो अग्नि इसको ब्रह्मवर्चस अन्नाद्य गुण से उपासनाक ब्रह्मवर्चस पहले कहा था वृत्तसाध्यामितेज सदाचार्य स्वाध्याय के कारण शरीर में तेज होता है ये तेज है शरीर कांति ये वो नहीं वृत्त स्वाध्याय के कारण उसके तेज है ऐश्वर्य आती है तदित ब्रह्मवर्चस अनाद इसे उपासना करे उपासना करने वाले उपासना के अनुसार ऐसे ब्रह्मवर्चस्यनाद हो जाता है वो अग्नि संबंध है स्वाध्याय इसलिए अग्नि के अनुसार हो जाता है उदंगसुसी अथय अस उदंग सामजन्यस्त कीर्ति कीर्तिमान उपासी कीर्तिमािमा एवं वेद दिशा में है वो समान है वो है और परजन्य है कीर्ति और व्युष्टि ऐसे उपासना करें कीर्ति और विष्टि में थोड़ा सा भेद है अपने परोक्ष में कोई ख्याति है उसको कहते कीर्ति परोक्ष में सब लोग उसका अच्छा कहते तो कीर्ति उसकी फैली गई और स सुनता है तो उसको कहते विष्टि विष्टि कहते हैं तो स्वयं सुनता है तो प्रत्यक्ष होता है तो प्रसंसा कहते आ, तो विष्टिश्च कीर्तिश्चैत्य उपासित कीर्तिमान बिष्टिमान भवती एवं वेद कीर्तिमान बिष्टिमान होता है ऐसे कीर्ति को प्राप्त करता है यशक और प्रशंसा को प्राप्त करता है बिष्टि शब्द से कांति देहगत लाभण्य भी कहा देहगत सौंदर्य को भी कहा क्योंकि वो उससे भी कीर्ति होती है ये भी कहा दिया गया बिष्टि शब्द का अर्थ बिष्टि अपने कारण संविध्य और कांति तावण्य वि है अथय अस् ऊर्ध शुषि सौदान सवायु साकाश तदैतद ऊर्जश्च महछेदासी ओजस्वी महस्वान्न भवती ये वेद उपर जो छिद्र है उदान है पादत से ऊपर लेकर उत्क्रमण के हेतु होता है ओ उदान वो वायु आकाश है वो वायु वायु में आशीत सभी वो आकाश है तदेत ओजश्च महश्च ओज है ओज तेज का हेतुअन से और ओज बल है ओज है बल और महते मह ऐसे उपासना करने से ओजस्य होता है बलवान होता है और महष्वान की होता है यह एवं वेद तेरायते पंचब्रह्मपुरुषा स्र्गस लोकसान पंचब्रह्मपुर स्र्गस लोकसा वेद कुलरो जायते प्रतिपद्य स्र्ग लोकता पंचब्रह्मपुरुषा सर्गस लोकसान वेद इत पांच ब्रह्म पुरुष है लोकस्य स्वर्ग से लोक से द्वारपाल स्वर्ग हृदय में स्थित है हार्द्य ब्रह्म उसके द्वारपाल है एक पंच ब्रह्म पांच पाँच है ब्रह्म पुरुष को स्वर्ग के लोक द्वारपाल को इसे उपासना करता है चक्षु सत्र मन प्राण बाहर है ब... हरिद ब्रह्म प्राप्ति का द्वारे है तो इसमें जे की उपासना करता है इसी प्रकार उनको वसंभूत कर देता है अस्य कुले वीर हो जाए थे ये दृष्ट प्रत्यक्ष पल वीर उत्पन्न होगा अस्य कुले वीर हो जाए थे प्रतिपद्ध स्वर्गम और स्वर्गों को प्राप्त करता है स्वयं ब्रह्म उपासनाएं प्रभृत है तो पुत्र वीर होने से वीर पुरुष जब होता है वो भी पिता के ऋणों को अपकरण करता है तो वो भी उपासना करता है इसे स्वर्गोलोक प्राप्ति का साधन हो गया पुत्र स्वर्गोलोक प्राप्ति केवल फल है पंच ब्रह्म पुरुषाण स्वर्ग से लोक से द्वार को जानता है अथ यदतः पारो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वत पृष्ठेशत पृष्ठेशन उतमेश्वतमेशु लोके लोकेशुम भाव तदम अस्म अंतुषे ज्योतिष तस्िर्यतदस्म शरीर संस्पर्शेन उष्मा विजाती त्रुति कर्णवा गृह्य निनदमिव नदत अग्नेरवलत उपसृणती उपसृण तृष्ट चुतचेपासी चक्षुषुत यह एव वेद यह एवं वेद जो वीर पुरुष पुत्र होने से स्वर्ग लोग प्राप्त करता है कहा यह स्वर्ग ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्म लोक है तीन पाद अमृत है पता दिया इसमें अभी बताते यद आता पयो दीव ज्योति दीव के स्वर्ग के ऊपर जो ज्योति प्रकाशमान है विश्वतः पृष्ठ शु विश्व का अर्थ सर्व विश्वत पृष्ठ सबके ऊपर है विश्वत पृष्ठेशु का अर्थ है सर्वत पृष्टेशु सबके ऊपर है अनुत्तमेशु उत्तमेशु अनुतम कह करके फिर उत्तम कहते हैं अनुत्तम और उत्तम दोनों का अर्थ एक होगा जो उत्तम होगा वो अनुतम हो सकता है अनुतम शब्द में यदि नए समास करेंगे तो अनुतम उत्तम एक नहीं होगा अनुत्तम शब्द में बहुब्री समाज करेंगे करेंगे तो अविद्यमान उत्तम ये ते अनुत्तमा जिनसे कोई बड़ा नहीं उत्तम नहीं उनको क्या कहेंगे अनुत्तम जिनसे कोई उत्तम अधिक नहीं है वो उत्तम है या नहीं है तो अनुत्तम से कहकर उत्तम से इसलिए कहा है यहाँ नए समास नहीं समझना बहुब्री समाज समझना नहीं।, नहीं तो अनुतम कहें तो क्या होगा निकृष्ट अर्थ हो जाएगा नए समास करेंगे तो अनुत्तम मतलब निकृष्ट है ये अर्थ हो जाएगा अरे बहुबरी करेंगे तो अनुत्तमेशु अविद्यमान उत्तम हा ये भ्य अविद्यमान उत्तम ये भ्य जिनसे उत्तम है ही नहीं उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्तम लेना वो वास्तव उत्तम उत्तम कहने से अनुत्तम शब्द में नए समास नहीं है ये कहने के लिए श्रुति में उत्तम सु उत्तम से विशेषण हो गया लोक का ऐसे विशेषण होने से अनुतम में बहुब्री समा सबसे श्रेष्ठ है प्राप्त करने से बहुवचन दे दिया तद यदिदम अस्विन अंतपुरुष ज्योति यही जो उत्तम उत्तम ब्रह्म में, उत्त में प्रकाश ब्रह्म लोक स्वरूप है स्वयं प्रकाश है वही जो इसके पुरुष के अंदर ज्योति प्रकाश रूप तसे सा दृष्टि उसका ही दर्शने से ज्ञान होता है यत्र अस्मिन शरीर संस्पर्श है न बीजान भी यहाँ ज्योति है जिसके इसके शरीर को स्पर्श करके गर्म दिखते लगता है तस्वीर सा श्रुति उसका श्रवण भी होता है यत्र तथ कर्ण अपि गृह कान को बंद करके सुनो निनद में नद थ्रीव होता है रथ से घोष रथ चलते समय शब्द होता है नद और नद तो शब्द है वृषभ शब्द जैसे करता है नद रीवा ऐसे शब्द होता है अग्निरिव अग्नि जलते समय शब्द होता है भोगो भोगु ध्वनि अग्नि जलते समय शब्द कान बंद करने पर विभिन्न शब्द होता है तदैतदृष्ट चुतचेत उपासीता ये जो ब्रह्म है हृदय में स्थित है दृष्ट श्रुतम ऐसे उपासना करें दृष्टत्व श्रुतत्व गुण से उपासना करने से चक्षुष श्रुतभ होती चक्षु के लिए प्रिय सुंदर होता है और श्रुत विख्यात हो जाता है इस प्रकार ये हो गया सामान्य फल है वस्तुत्व उपासना का मुख्य अदृष्ट फल तो स्वर्गोलोक प्राप्ति है ये ब्रह्म की प्राप्ति होगी स्वर्गोलोक की प्राप्ति अभी इसी जो ब्रह्म है उसके लिए फिर आगे उपासना विधान करते हैं सर्वं खल ब्रह्म तजला शांतोपास अथ खलु क्रतुमह पुरुषो यथा क्रतुरस्म लोके पुरुषोति तथेतः प्रीतवती स क्रतुम कुर्भीत अभी छांदोगपनिषद में ब्रह्म विद्या बहुत अच्छी तरह से है आगे तत्त्वमसि तो प्रकरण आएगा यहाँ शुरू हो गया ये तो उपासना है शांत उपासित सम का विधान क्या ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान होने के लिए अंतकण की शुद्धि पहले आवश्यक है और शुद्ध होने पर एकाग्र होना चाहिए तप उपासना करके अंतकोण शुद्ध होता है इसलिए पहले उपासना बहुत कही गई उपास अतएत्र तो ब्रह्मशास्त्र भी चिंतिता ये जो विपरीत भावना एकाग्र से निवृत निवृत्त होती है प्राग उपासना विपरीत भावनायम एकाग्रता निवर्तते और उ, प्राग उपदेशा उपासनात प्राग उपदेशाद वेदांत उपदेश के पहले उपासना से एकाग्रता होती है एकाग्रता से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है देह में आम बुद्धि अनादिकाल से बैठी है जब पहले उपासना करके आगे वेदांत श्रवण करे तो स्वल्प श्रवण मनन निदिध्यासन करने पर क्योंकि वह अंतकोण शुद्ध है तो वैराग्य भी है साधन चतुष्टय संपन्न हो सर्प श्रवण मनन करने से ज्ञान हो जाएगा किंतु जब अंतकण अत्यंत शुद्ध नहीं हुआ तो प्राग अनाभ्यास न पश्चात ब्रह्माभ्यासन तद भवित जब उसके पहले उपासना नहीं करके वेदांत श्रवण शुरू कर लिया अंतकण अत्यंत शुद्ध नहीं हुआ स्वल्प शुद्धि होने पर तो जिज्ञासा वैराग्य थोड़ा होता है किंतु जितने वैराग्य चाहिए इतने वैराग्य इतने जल्दी नहीं होता है लगता है सब हमको लग कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए अंदर सूक्ष्म से वासना रहती है समय समय पर वासना प्रकट हो कर के बहुत इच्छा वासना वासना प्रबल होकर के साधु को जैसे नौका चलते समय वायु प्रवाह से लेकर कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है वायु इसी प्रकार वासना के तरंग इतने जोर होते हैं ध्यान करना बैठा कहाँ मन भागा कहाँ से कहाँ चल जाता है वासना होने से अपने लक्ष्य जो मार्ग छोड़ करके गलत मार्ग में कोई चल जाता है तो यह सब विपरीत भावना है एकाग्रता से निवृत्ति होती पहले ही वेदांत तो उपदेश के पहले एकाग्र हो उपासना बहुत करे अंतकरण शुद्ध हो तो एकाग्रता होती मन इंद्रिय का संयम चाहिए जब ऐसा नहीं हुआ वेदांत श्रवण शुरू हो गया कुछ वेदांत समझने में आता है रुचि होती है तो अभी उसके लिए क्या करना चाहिए ये विचार आया शास्त्रों में सब अंत शुद्ध वैराग्य होने पर वेदांत श्रवण करना चाहिए किंतु जैसे वैराग्य कहा गया इतने वैराग्य कोई सरल नहीं है ब्रह्म सुख तक तीर्ण कहा क का विष्टा को जैसे कौवा के विष्टा मतलब अत्यंत घृणा इसी प्रकार कोई चीज में थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है यह लोक परलोक ब्रह्म तक लोग कोई कोई कहते ब्रह्म लोक के सुख की चाह हमारे बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहाँ विश्वास नहीं है नहीं तो यदि विश्वास होगा क्यों इच्छा नहीं यहाँ यदि थोड़े सामान्य कुछ अधिक अकेले बड़े इच्छाएं भागते थोड़े कुछ सम्मान मिलेगा तो बड़ा खुश थोड़े कुछ संपत्ति के पीछे भागते तो ब्रह्मलोक की इच्छा क्यों नहीं होगी तो ये इतने दृढ़ वैराग्य नहीं होता है अभी वेदांत श्रवण शुरू कर लिया अंतकोण शुद्धि है उन्हें पर ज्ञान होगा अभी वेदांत श्रवण छोड़ कर के जाए अंतकोण शुद्धि के लिए साधन करने के लिए या क्या करना है इसलिए कहा प्रागणाभ्यास न पश्चात ब्रह्माभ्यासन तद भविध यदि पहले उपासना अत्यंत अभ्यास नहीं किया आजकल अधिक यही है जैसे पहले उपासना करते थे उपास्य साक्षात्कार होने तक गायत्री का पुरुष चरण विद्यानंद स्वामी ने अठारह बार किया ऐसे उपासना करते थे इष्ट देवता का साक्षात्कार हो योगाभ्यास में भी योग अनुष्ठान ऐसे करना है निर्विकल्प समाधि होने तक थोड़े आसन प्राणायाम कर देने से लोक में दिखाया थोड़े आसन सर्क से दिखा दिया लोग पीछे गए बहुत रुपया के हो गया वो चला अलग रास्ता में चला गया देश विदेश घूमने लगा कुछ नहीं उसमें योग में पहले जो यमनिया में है आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सामान्य रूप से लोगों को बैठाओ ध्यानम बता देंगे ऐसा बैठो हम जैसे कहीं चिंता न करो थोड़ी देर शांत तो होता है लोग अत्यंत विक्षिप्त है उनको थोड़ा मन में कहेंगे आँख बंद करो कान बंद कर दो मौन रहो खिचड़ी खाकर रहो पानी पीकर हो, ऐसे थोड़े करेंगे तो मन थोड़ा क्या कर होता अच्छा लगता है सात दिन पंद्रह दिन में शिविर ध्यान शिविर थोड़ा लगता है अच्छा ठीक है थोड़ा ऐसा करके अभ्यास हो तो अच्छा है किंतु ऐसे सिखाने वाले भी ध्यान कितने करते हैं पता नहीं ऐसे ध्यान जिनको होता है ध्यान धारणा ध्यान समाधि करके निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने पर उसिति आती है सारा द्वैत प्रपंच का अभाव निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाए अथवा इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाए तो उनको उपदेश मात्र से ज्ञान होता है थोड़े तत्व से आदि वेदांत उपदेश से ज्ञान साक्षात्कार हो जाता है ऐसे वह काम ही उनको कहते कृतोपास उपासना जिन्होंने की उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार हो गया तो और बाकी सब जितने हैं अधिकांश है आजकल थोड़े अंतकोण शुद्ध उपासना तो सबने की पहले जो कितने जन्म में कर्म उपासना करते करते अभी तक तो थोड़े से इच्छा होती परमात्मा के विषय में सुनने के लिए कुछ करने के लिए सनमार्ग में जाने के लिए कुछ इच्छा होती है जिनका पूर्व जन्म में ऐसा ज़्यादा तप उपासना नहीं है उनको तो ये मन में आता ही नहीं क्या हो जाता है इससे कुछ फायदा नहीं बहुत विपरीत मार्ग चलने वाले जो सन्मार्ग में चलते तो उपासना आदि कुछ की फिर आगे थोड़े कुछ करने पर बहुत किसी के पुण्य उदय होता है तो जिज्ञासा होती है पर ब्रह्म क्या है जन्म मरण क्या है जिज्ञासा पर वेदांत श्रवण करता है अभी वेदांत श्रवण करने के बाद कहा गया अभी प्राग अनाभ्यासन पश्चात ब्रह्माभ्यासन तद भवित पहली जी दसना आदि अत्यंत तो नहीं हुई इष्ट का साक्षात्कार नहीं हुआ तो वेदांत श्रवण शुरू कर दिया तो ब्रह्माभ्यासें त भवे ब्रह्माभ्यास ब्रह्म काभ्यास तिंतन तत्कनमोन तत्प्रबोधनम एक तक पर ब्रह्माभ्यास विदुर्बुबुधा विद्वान लोग ज्ञानी लोग यही ब्रह्माभ्यास है पर ब्रह्म का चिंतन उसका कथन अन्योन्म तत्प्रबोधन परस्पर समझाना पूछना समझाना इनको पूछना को समझाना ए तदेक परतुंच बैठ कर के ध्यान करने से ध्यान लग जाता है तो अच्छा है विचार काल में भी ध्यान लगता है एकाग्र होता है मन को लगा कर एकाग्र करते है हठ करना पड़ता है शास्त्र चिंतन श्रवण करो मनन करो युक्ति से विचार करो बुद्धि के बौद्धिक स्तर पर विचार करे ये मन के ऊपर अधिक है बुद्धि मन से अधिक है बुद्धि बुद्ध बौद्धिक स्तर पर जब विचार होता है तो समय सामान्य ये वेदांत शास्त्र केवल नहीं अन्य शास्त्र अन्य कोई चिंतन करते हैं तो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चल जाता है पता नहीं चलता है किसी भी विषय में जो तन्मय हो जाते हैं एकाग्र हो जाते हैं किसी विषय में संगीत शास्त्र सीखने वाले भी गणित आदि करने वाले भी कुछ ऐसे बड़े बड़े कुछ चिंतन करते बुद्धि लगा कर काम करना पड़ता है बहुत सोचते हैं किसी श्लोक का अर्थ विचार करते समय इस शब्द का क्या अर्थ हो उसका क्या अर्थ कैसे अर्थ लगेगा अन्वय करेंगे समाज विचार करेंगे ऐसे करके विचार करते करते तो उसमें एकाग्र होता है एकाग्रता होती है श्लोक रचना करते हैं किस प्रकार श्लोक करना कितने छंद कितना अक्षर कितना कहाँ गुरु कहाँ रसो क्या करेंगे ये विषय चिंतन करते उसमें मन एकाग्र होता है तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र पढ़ते समय भी अत्यंत गंभीर चिंतन करते व्याकरण में भी इसे विचार करते हैं कुछ कंठस्थ करते हैं मन एकाग्र होता है इसी प्रकार यदि अन्य शास्त्र में भी एकाग्रता होती तो वेदांत शास्त्र में जो प्रवेश हो जाता है ये बड़े साधन है वेदांत श्रवण भी अंतकोण शुद्धि का बड़ा साधन है वेदांत श्रवण में श्रवर्ण प्रमाण के ऊपर विचार किया जाता विचार प्रमाण से ही ज्ञान होता है महावाक्य तत्व आदि महावाक्य का विचार किया जाता है उससे ज्ञान होता है वेदांत श्रवण बड़ा साधन है ज्ञान का तो साधन है ही अंतरंग साधन अंतकरण शुद्धि का भी बड़ा साधन है वेदांत श्रवण काल में थोड़ा बार बार ये प्रपंच में मिथ्यात्व तो विचार किया जाता है युक्ति से मिथ्यात्व तो विचार मिथ्या मिथ्या तो शब्द कह देना सरल है किंतु मिथ्यात्व तो निश्चय नहीं होता है युक्ति से भी समझ में आ जाएगा तार्कि लोग पढ़ते है आत्मा देहादि से भिन्न अनुमान के द्वारा निश्चय हो जाता है आत्मा का प्रत्यक्ष कहते हैं सब होने के बाद भी क्या अहम बुद्धि देह में नष्ट हो जाती है नहीं होती है बड़े बड़े तार्किक लो न्याय कर लो सब समझने के बाद भी अहम बुद्धि नष्ट नहीं होती है यजे तो ब्राह्मण ये तो व्यावहारिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार होने तक देह में अहम बुद्धि रहती है ये अहम बुद्धि नष्ट नहीं होती इसलिए समझने के बाद तर्क से समझने पर भी प्रपंच में मिथ्यात् तो बुद्धि स्थिर नहीं होती है तो बार बार श्रवण मनन करने पर दृढ़ होता है अरे बैठे करके जप करने पर हठ करना पड़ता है मन के स्तर पर यह थोड़ा निकृष्ट तर पर साधना है जो नहीं कर पाते है वेदांत विचार उनके लिए उपासना है अत्यंत बुद्धिमान दिया सामग्री वाप्य संभवात यो विचारम न लभते ब्रह्मोपाशित सोनिशम विचार वेदांत विचार करने के लिए बुद्धि में तीक्ष्णता चाहिए अत्यंत तो बुद्धिमान दे हो तो वेदांत तो विचार नहीं कर सकता है अत्यंत बुद्धिमान दिया वाह बुद्धिमानद्य तो, तो सामान्य है ही सब में है किंतु तो अत्यंत तो बुद्धिमान्य हो जाए अत्यंत तो बुद्धिमान दे बिल्कुल ग्रहण नहीं होता है संभव नहीं बिल्कुल सुन नहीं सकता है अथवा बुद्धि होने पर भी सामग्री वाप्य असंभवा सामग्री नहीं हो तो नहीं होगा कार्य होने के लिए सामग्री सकल कारण की आवश्यकता है वेदांत तो सवर्ण करने के लिए सामग्री है आचार्य और शास्त्र समय था कभी शास्त्रों का भी अभाव होता था ताला तालपत्र लेखन से लिखते थे ग्रंथ बड़े कठिन में दुर्लभ होते थे लिखते तब आजकल उपलब्ध है तो शास्त्र प्राप्त नहीं हो शास्त्र प्राप्त होने के बाद उसको बताने वाले आचार्य तत्वदर्शी तो आचार्य ये यदि प्राप्त नहीं हो तो विचार नहीं कर सकता है क्योंकि शास्त्र से श्रवण करने पर समझने के बाद श्रवण के बाद मनन होगा विचार करेगा अपने आप पढ़ कर के नहीं होता है हिंदी अर्थ वाले पुस्तक बहुत पढ़ते हैं अभाव नहीं है हिंदी अर्थ वाले अपने अपने भाषा में सब भाषा में हो गई पढ़ने पर कुछ थोड़ा समझ में आ जाता है किंतु विशेष जो लाभ होता है श्रवण के बाद वो श्रवण करने वाले ही अनुभव करते हैं हिन्दी अर्थ बहुत पढ़ते पढ़ते कोई अभाव नहीं है समझे में कुछ आता है व्यर्थ नहीं होता है पढ़ना चाहिए किंतु आगे श्रवण करने से विशेष लाभ होता है यदि आचार्य से श्रवण नहीं कर पाए विचार नहीं कर पाए तो ब्रह्मोपाषित सोनिशम अनिशम निरंतर ब्रह्म उपासना करें तो उपासना करने के लिए ये सब विभिन्न प्रकरण इसलिए आया अंत शुद्ध आगे वेदांत श्रवण करने से ज्ञान होता है जो थोड़े बहुत उपासना बिल्कुल नहीं की हुई जो नने तो इसमें जैसे उपासना प्रकरण आया उसको थोड़ा समझे दिमाग लगाए तो उससे भी उपासना हो जाती है ये कोई जरूरी नहीं कि आसन ला कर कहीं पूर्व बैठ करके ये चिंतन करेंगे मधु विद्या जैसे कहेगी तभी तो उपासना होगी नहीं तो नहीं बात नहीं ऐसा करना चाहिए जो कर पाए तो करे नहीं तो शास्त्र श्रवण काल में भी उसका मन से चिंतन करते घर में थोड़ा विचार करते तो भी उपासना हो जाती है मन की एकाग्रता है अधिक जो उपासना की उपासना का फल उसी हिसाब से करे तो निरंतर उपासना साक्षात्कार तक करना पड़ता है वो नहीं अंतकोण शुद्धि के लिए न, न, कोई फल ऐसा नहीं रहित होकर करे तो जितने उपासना इसमें कही जाती है उसको थोड़ा समझें सुने विचार करें दिमाग में थोड़ा आगे पीछे विचार करें तो इससे अंतकण शुद्धि अधिक होती है जप करते समय मंत्र जप आदि करते समय जितना होता है उसके अपेक्षा ज़्यादा होता है ये शास्त्र श्रवण काल में मन लगता है थोड़ा रुचि होती तो बहुत लोगों को इसमें रुचि नहीं तो उसके लिए अलग बात है रुचि हो अच्छा लगता है उसका थोड़ा चिंतन करे तो उपासना होती अंतकरण शुद्धि होती है ये सामान्य भावना है कि भगवान का नाम लेने से अच्छा है नाम लो ठीक है नाम लेने पर जितने एकाग्रता होती है जो इस शास्त्र में थोड़ा श्रवण करता है और स्वयं अनुभव करता है इसमें अधिक एकाग्रता होती है ऐसा लोगों का अनुभव है जप करते समय मन नहीं लगता है कहीं शास्त्र कुछ पढ़ते हैं अर्थ थोड़ा दिमाग में आता है तो बहुत अच्छा लगता है मन एकाग्र तो वो भी साधन है तो वेदांत श्रवर्ण भी साधन है इसलिए यहाँ पहले उपासना कही गई ये भी आगे यहाँ सम करते हैं सर्व खलु इध ब्रह्म तज्जलाति शांत उपासित ये बड़े प्रसिद्धवाक्य सर्व ख इधम ब्रह्म खलु प्रसिद्ध हे इद्रह्म पहले बताया था सर्व ब्रह्म में ये बाद सामनाधिकरण ये चार प्रकार समानाधिकरण होता है अध्यास अपवाद एकत्व विशेषण अभ्यास होता है नाम ब्रह्मईतिपासित मनोब्रह्मित आदित्य मधु ये सब जितने सब है उपासना सालग्राम में विष्णु का आरोप करके उपासना करते हैं इसी प्रकार एक में दूसरे का आरोप करके उपासना किया जाता है इसको कहते अध्यास प्रतिकोपासना भी उसको कहते अध्यास हम्म प्रतीकोपासना भी आरोप किया जाता है एक में दूसरे का आरोप किया जाता है तो ये होता है उस समय मालूम है ये जो प्रतीक है मूर्ति है ये पाषाण की मूर्ति है काष्ठ निर्मित है मृत्य निर्मित है ये मालूम है बनाते भी देवी पूजा करते तो मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं पूजा करते हैं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं फल की प्राप्ति भी होती है ये नहीं कि फला नहीं होता व्यर्थ ऐसा नहीं जानते हुए भी परमात्मा की चिंतन चिंतन भावना उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है ये पूजा करते हैं पूजा से फल प्राप्त करते हैं किंतु उसमें आरोप करके पूजा करते हैं और ब्रह्म सूत्र में कहा प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें ये अध्यास है नाम ब्रह्म मन ब्रह्म सारग विष्णु है ये सब ये उपासना है समानाधिकरण और अपवाद होता है बाद समानाधिकरण अपवाद एक का निषेध करके दूसरे का विधान करना है बताया था सर्प रज्जु कहते सर्प नहीं किंतु तो रज्जु है जिसको तुम सर्प समेतो वो रज्जु है वो पूछता रज्जु कहाँ है सर्प रजू है सर्प ही रजू है अर्थात जिसको तुम सर्प देखते हो वही ही रज्जु है वो सर्प नहीं है चौर स्थानु जिसको तुम चोर समेत हो चोर नहीं है वो तो टूटी है चोर नहीं किन्तु स्थानु है सर्व ब्रह्म का इस प्रकार नाम रूपात्मक सर्व दिखता है वो सर्व जैसे दिखता है नही है किंतु ब्रह्म है नहीं है क्यों दिखता है तो नहीं क्यों नहीं हो दिखता है नहीं है इसको कहते मिथ्या यदशत भाषमान तन मिथ्या सपन गजा जो विद्यमान नहीं होने पर भी दिखता है ऐसा संभव है नहीं होने पर दिखेगा स्वप्न गजा सपने में हाथी दिखता है नहीं होने पर भी दिखता है सर्प दिखता है राज्य में भ्रांति काल में राज्य में सर्प है या पहले सर्प रहता है भ्रांति भ्रांतिकाल में सर्प रहता है भ्रांति भ्रांतिकाल में सर्प रहता है या नहीं रजू में जो जो देखता है सर्प समाता है उसको रहता है, डर कर भागता है उसके लिए रजू में सर्प है या नहीं तो समता है सर्प उसके लिए भी सर्प नहीं है सर्प तो वहां है ही नहीं यदि सर्प उसके लिए रहे उसको सर्प दिखता है तो भ्रांति क्यों भ्रम कैसे हुआ यदि उसके लिए सर्प रहता है और उसको सर्प दिखता है तो भ्रम कैसे हुआ भ्रम तभी कहेंगे यदि सर्प नहीं है सर्प ज्ञान होता है तभी भ्रम जो सर्प समझ के डर रहा है उसको सर्प दिखता है तो उस समय उसके लिए यदि वहाँ सर्प है और सर्प ज्ञान होता है तो भ्रम क्यों होगा इसलिए सर्प भ्रांतिकाल में भी रजि में नहीं है कहते तुम जिसको सर्प कह तो सर्प नहीं है किंतु रज्जु है तुम्हारी भ्रांति है तुम रज्जु को सर्पसमत हो सर्पो रज्जु का अर्थ नहीं है हे सर्पनाति रज्जुरव अस्थि सर्व ब्रह्म में अस्थि भाति नाम रूपम चेतांशपचकम आद्यत्रयम् ब्रह्म जगद्रूप से तुद्वयम सारे पदार्थे पाँच हे अस्थि भाति प्रियनाम रूपम नाम और शब्द और उसका अर्थ रूप ये दोनों को छोड़ दें। नाम रूप का छोड़ त्याग कर दिया तो अस्ति भाति प्रिय सत चित अस्ति अस्थि सदरूप भाति भान ज्ञान रूपे है और प्रिय आनंद रूपे है सर्व नाम रूप का बाध करना नाम रूप का बाध करके बाकी ब्रह्म है, सर्व नास्तिक ब्रह्म है सर्व ब्रह्म है आगे कहते तजलान तजलान में तज तल तदन सर्वम ब्रह्म क्यों हेतु दिया है यस्मा तजम सर्वम तजम ब्रह्म से सब जन्म हुआ इसलिए ब्रह्म है सुवर्ण से जो कुंडल कटक भूषण बनाएंगे वो सब सोना है या कोई चांदी है सोना से जितने बनाएंगे सब सोना है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ इसे सब ब्रह्म तजम तज तज्य क्या गया तल्ल तस्मिन लियते थे ये सब प्रणय काल में ब्रह्म मिलीन हो जाता है इसे सर्व ब्रह्म है आगे तदन ते न तस्मिन अनिति तदन उसके कारण सब चेष्टा करते अन प्राण जीवित रहते यतो तो वाईमानी भूतानी जाएं ते तैतर उपनिषद माया जिससे उत्पन्न होते है जिसमें स्थित है जिसमें लीन होते है वही तद्रूप ब्रह्म है सारा जगत मिट्टी से घट बनता है जब तक घट रहता है मिट्टी में ही रहता है जब नष्ट होता है तो मिट्टी रूप सुवर्ण से भूषण बनाएंगे तो उसकी उत्पत्ति किससे हुई भूषणों की सुन्ना से जब तक भूषण है तब तक सोना में ही भूषण सुवर्ण के बिना भूषण नहीं रहेगा सोना को बिक्री कर दो और भूषण को रखो रह जाएगा भूषण बनाया और उसमें सोना को बिक्र कर रुपया ले लो और भूषण को लगाओ भूषण सोने के भूषण सुवर्ण के नाम नहीं रहेगा ऐसी प्रकार जब भूषण को तोड़ देंगे तो सोना नष्ट हो जाएगा ना नहीं भूषण नष्ट होने पर ही सोना नाश नहीं होता सुवर्ण तो रहेगा तो ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय सोना से है उनसे और सुवर्ण है अन्य कुछ नहीं है इसी प्रकार ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ब्रह्म में स्थित ब्रह्म भी लीन होता है इसलिए स्थिति काल में भी ब्रह्म ही है भूषण बनाते समय बन गया भूषण तो सोना है उस समय घटा बन गया तो मिट्टी है तो इसी प्रकार ये सब ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं क्योंकि तजल तज तज्ञा तदन तजलान ऐसा कहना चाहे तजान तो ये छानदर्श प्रयोग है तजलान कर दिया न हल कर दिया तलाना तो इति शांत तो उपासित है इसलिए शांत तो होकर के ब्रह्म की उपासना करे यहां ब्रह्म सब कुछ है इसलिए शांत तो हो जाओ विषय चिंतन राग द्वेशादि छोड़ो ये श्रुति कहती सम्म का विधान किया गया यहाँ जब तीनों काल में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं सारे कुछ ब्रह्म ही है सर्व ब्रह्म है तो किसमें राग किसमें किस, किस द्वेष करना राग द्वेष भ्रांति के कारण को छोड़ करके सर्व ब्रह्म है ऐसे उसकी उपासना करें शांत होकर के ब्रह्म का की उपासना करें पहले शांत होना चाहिए सम विधान किया गया यहाँ शांत होकर के उपासना करें उपासना करना है पहले शांत हो जाए राग द्वेष आदि को काम क्रोध लोभ को छोड़ करके इच्छा का त्याग करके मन इधर उधर भागता है शांत हो जाओ सर्वत्र देखो मिथ्या ही और कुछ है ही नहीं परमात्मा से भिन्न नहीं श्रुति कहती है श्रुति कहती उसमें कोई संशय अप्रामाण्य संशय नहीं करना पारमार्थिक है नहीं लगता है रज्जु में सर्प देख कर के डरने वाले को सर्प दिखता है उस समय कहने पर ग्रहण नहीं होता है किंतु वास्तव सर्प नहीं है रज्ज है इसी प्रकार सपना में दिखता है जब दिखता है सत्य लगने पर भी कुछ नहीं है इसी प्रकार ये सब ब्रह्म से भिन्न मिथ्या से मिथ्या कल्पित है है नहीं राग देश छोड़ करके शांत होकर के, करे के उपासना करें उपासना कैसे करना है आगे कहता तथा खलु क्रतुमय पुरुष ये पुरुष क्रतुमय क्रत निश्चय निश्चय ऐसा ही निश्चय स्थिर करता है तो ऐसे क्रत यथा क्रतुरस्म लोके पुरुष भवति तथा प्रत्यय होती जिस प्रकार इसे निश्चय करता है इसी प्रकार आगे मर करके इसे ही हो जाता है यंग व्यापी स्मरण भावम त्यज तंत कलेव रम तंतेमयती हो जैसे जैसे स्मरण करके मरता है आगे इसे प्राप्त करता है अथ खलु हेतु के लिए ये क्रतुमय पुरुष है इसलिए आगे क्रतुम कुर्बित अथक पुरुष क्रतुम जैसे निश्चय करता है ऐसे आगे फल प्राप्त करता है यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुष भवती इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है तथा इत प्रत्यय मर करके अपने निश्चय संकल्प के अनुसार आगे फल प्राप्त करता है इसे स कुर्बित ऐसे क्रतु संकल्प निश्चय करे कैसे निश्चय करे आगे कहेंगे पहले निश्चय करे कैसे निश्चय करना शास्त्र में जैसे कहा गया उसके अनुसार निश्चय करे तो फल प्राप्त ऐसे ही होगा आगे कहते कैसे निश्चय करना कैसे चिंतन करना कैसे से उपासना करना आगे कहते मनोमय प्राणशरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वस सर्विदम्हात्वाक्यनादर यही चिंतन करें मनोमय ये पर ब्रह्म मनोमय मन प्राय प्रज्ञा है मन है में है मन ही से अनु अनुभव होता है प्राण शरीर प्राण शरीरम यश्य प्राण शरीर प्राण रूपे है मन से मन की वृत्ति होती है मन से ही उसका साक्षात्कार होता है इसलिए मनोमय कहा प्राण है सूक्ष्म शरीर प्राण है शरीर वाला जब प्राण है उसको प्रज्ञा प्रज्ञा को प्राण कह करके वा स्वरूप है मनोमेह प्राण शरीर नेता जैसे कहा आगे भाव रूपे स्वयं प्रकाश रूपे दीप्य मान चैतन्य ज्ञान रूपे और सत्य संकल्प ही सत्य सत्या, सत्या संकल्प यश्य परमात्मा का ये सत्य संसारी लोग तो बहुत कुछ कल्पना करते सोचते रहते कुछ नहीं होता है किन्तु परमात्मा है सत्य संकल्प सत्य संकल्प यश्य जैसे संकल्प करते परमात्मा ऐसे हो जाता है आकाश आत्मा आकाश स्वरूप आकाश जी जी सर्वगत है सूक्ष्म है रूपादि ही न इसी प्रकार परमात्मा सर्वगत है अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म है रूपस्प्रसाद रहते हैं सर्वकर्मा ये सारे कर्म सारे भी ब्रह्मांडी उनका कर्म सर्वम कर्म यश्य सारे ब्रह्मांडी ईश्वर बनाते सर्वकर्म भला सर्व काम सब काम ये कामे में दोष रहित तो कर्म लेना काम लेना धर्मा विरुद्धभ भूते सुव काम का जो काम काम्य हे कामना दोष रहित तो काम हे परमात्मा स्वरूपे हे सर्वगंध सर्वगंधे सर्वगंधर स्वरूपे यहाँ सर्वगंध जितने सौ गंधो रस सारे कुछ परमात्मा का स्वरूपे परमात्मा स्थित है सर्वमिद अभ्यात्त ये सारे को व्याप्त है अभ्यात् अतथा तष्ठा का सर्व्या कर्तरी निष्ठा सर्व्या अवाक्य अनादर वाक्का कोई इंद्रिय वाक्य रहित केवल वाक वाक् के प्रतिशत उपलक्षण अदो जवनोंगृत पश्य चक्षुष शृणुत्यक पाणीपादातचक्षुरहित अवाक्य सब इंद्रिय अनादर आदरोता संभ्रम जो अनाप आपता काम नहीं कोई विषय प्राप्त करता है बड़ा खुश हो जाता है बड़े संभ्रम होता है बड़े नाचने लगता है बड़े खुश होकर के किंतु जो परमात्मा है आप तकम ज्ञानी भी परमात्मा साक्षात्कार कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो गया कुछ अप्राप्त नहीं रहा तो अनादर किसी में उसका आदर नहीं संभ्रम नहीं जो कुछ मिल गया तो समझता ठीक है, है ये प्रार्थ में दुख मिला सुख मिला सब ठीक है ठीक है जब जैसा होता है परिस्थिति में कोई बात न सो ठीक है ये सम आत्मातर हृदय अनियान ब्रीहेवाद या, या, सर्षपाद वा श्यामा का श्यामा का तंडुल तंडुलाद वा ये सम आत्मातर्दय जायान पृथ्वीया जायान अंतरिचा जायान दिवो जयान एभ्यो लोकेभ्य इसी प्रकार चिंतन संकल्प निश्चय करे ये सब आत्मा अंतर हृदय ये मेरा जो इसे आत्मा है जो परमात्मा स्वरूप है ये आत्मा है अंतर हृदय हृदय पुंडरिके के अंदर स्थित है अनुयान अनुतर अत्यंत सूक्ष्म है कितने सूक्ष्म है वृहे वर्सव आदवा श्यामा का भी छोटा यव से भी छोटा सरसों से छोटा श्यामा शवा कहते उससे भी छोटा और श्या का तंड लो कहेंगे तो उसमें क्या रहता है श्यामा का तंड लो आइए कुछ चार पाँच नाम ले लिया इसका अभिप्राय उपलक्षण है जितने छोटे आप समझो कोई पदार्थ मान लो देखो उससे भी सूक्ष्म है सब के अंदर तभी प्रविष्ट जैसे आकाश है आकाश सूक्ष्म है सूक्ष्म का अर्थ नहीं जैसे ब्रहि अब आदि छोटे छोटे आकाश इतने छोटा ऐसा नहीं सूक्ष्म होने के कारण सबके अंदर प्रविष्ट हो जाता है और सर्वव्यापक भी है सबके अंदर प्रविष्ट होता है सूक्ष्म होने के कारण नहीं कि उसका परिमाण छोटा है छोटे अणु पर, परिमाण ऐसा नहीं है <coughs> यथा सर्वगतम सौक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते सर्वगत आकाश सूक्ष्म कहा गया सर्वगत सूक्ष्म का अर्थ नहीं अणुपरिमाण नहीं रूप प्रसादी शब्द प्रसादी गुण नहीं से अत्यंत सूक्ष्म है इंद्रिय का विषय नहीं सबके अंदर स्थित है ये सै आत्मा अंतर हृदय ये मेरे आत्मा हृदय बुद्धि के अंदर है जायान पृथ्वीया पृथ्वी से भी बड़ा है बड़ा है बृहत्तर अंतरिक्ष से बढ़कर के जायान दिव्य स्वर्ग से भी बढ़ कर के जयान एभ्य लोगभ्य ये जितने लोग सारे ब्रह्मांड सौ से सव के बाहर है सबके अंदर भी सबके बाहर भी छोटे छोटे पदार्थ के अंदर भी है आकाश के भी बाहर है सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वसम्यावाक्यनादर यृदय एक ब्रह्म तीत्यास भवितास्मी यदा नचिकित्सास्ती हस्मा शांडिल्य शांडि सर्वकर्मा सर्व कर्म सर्व सर्व सर्व सर्व यहाँ सर्व उसका परमात्म का कर्म ये काम जैसे पहले कहा सर्वकाम से जितने है, सौ कुछ परमात्म स्वरूप अविद्ध काम यसे सर्वे काम सर्व सर्वगंधरूपस है सर्विद्या सर्व व्याप्तम सारे ब्रह्मांडवे सौक व्याप्त होकर करके स्थित हे वाक्यनादर पहले कहा इंदिरा आदि रहित है अनादर किसमें संभ्रम नहीं सहात्मा अंतर हृदय ये मेरा आत्मा में हृदय के अंदर है अहमात्मा गुड़ाह केशव भगवान ने कहा गीता में मैं परम ब्रह्म साव के अंदर में हूं। आत्मा रूप से तिता हूँ आत्मा अंतर्दये ब्रह्म देखो श्रुति कहती है सब आत्मा आत्मा ब्रह्म। यही ब्रह्म है जो आत्मा है वही ब्रह्म है आपका जो पार्थिक स्वरूप वही ब्रह्म है अज्ञानी के कारण देहादि में अहम बुद्धि होती है वो नहीं है शुद्ध ब्रह्मस्वरूप चेतन ही आपका स्वरूप है वही ब्रह्म है एतम इत प्रत्य यहाँ से मरने के बाद इस उपासना करने से यही उसको ही प्राप्त करूँगा तद्रूप हो जाएगा प्राप्त होऊँगा मतलब तद्रूप है ही यश्यद अवधा जिसका ऐसे निश्चय हो जाए पक्का दृढ़ न विचिकित्सा संदेह नहीं हो तभी उसी रूप को प्राप्त करता है तद्रूप हो जाता है इतिहाम आह सांडिल्या सांडिल्य इसे सांडिल्या नाम का ज्ञानी ने, ने कहा था ऐसा कहा ऐसा सांडीले ने कहा का ये ईश्वर भाव को प्राप्त करता है ज्ञानी जो इसे निश्चय हो जाता है उपासना करता है तो तदरूप प्राप्त करेगा और यदि इसे ज्ञान हो जाता है सद्य मुक्ति उसी समय ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप अपने को अनुभव करता है मैं ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप व्यापक हूँ ये इसमें कहा था इसे जो चिंतन करता है तस्वीरों जाएते कहा था दा बेदक कुले वीर जाए थे वीर पुत्र उत्पन्न होता है पिता जब जुत्र यदि वीर हो गया जन्म हो गया इतने मात्र से पिता की रक्षा नहीं होती है पुत्र को अनुशासन करते हैं इसलिए पुत्र के आयु भी होनी चाहिए पुत्र जन्म तो हो गया किंतु मर जाएगा तो पिता की क्या रक्षा करेगा इसलिए पुत्र के दीर्घायुष्ट कैसे प्राप्त होगा उसके लिए आगे कुछ थोड़ा उपासना पुत्र यहाँ ज्ञान है तो यह ज्ञान के लिए कहेंगे बीच में थोड़ा कह देते हैं ये पुत्र कैसे दीर्घायु हो इसके लिए उपासना है अंतरिक्षोदर कोशो भूमिबुघ्नों नीद्यति दिशो यो देवत्तरम विलम स ये सोश वस्तुसुधान तस्म विश्वमिद अंतरिक्ष मुदरम ये अंतरिक्ष आकाश उसका छिद्र हो गया उधर पेट कोष भूमि बुघ्न एक कोष के समान है एक कोष को है कोष के समान है कोष है क्या के सादृश्य है कैसे सादृश्य भूमि बुधना भूमि है मूल जिसका बुद्ध नूल भूमि उसका मूल है न जीव्यति नष्ट नहीं होता है तैलो के आत्मा कोष है दिशो य दिशा है सबु सत्य कोणा सारे कोष में सो दिशा सब दिशा में इसके कोणा है देउर से उत्तरम विलम्ब इसी जो छिद्र है कोश हो गया उसमें कोश में ऊपर भाग जैसे कपाल गोलाकार वस्तु ऊपर के कपाल नीचे कपाल है उत्तर छिद्र हो गया स्वर्ग सहस कोश पृथ्वी नीचे ऊपर स्वर्ग हो गया बीच में अंतरिचय पेट हो गया सहस कोश वसुधन वसु है धन यहाँ वशु के कार्म कर्म प्राणियों के कर्म फल यही धन है कर्म फल कर्म ही धन है अन्य धन साथ में नहीं जाता है जो कर्म करते हैं पुण्य पाप कर्म वही धन जिसको साथ में लेकर के जाना होता है वही धर्म है जिसका धारण किया जाता है इच्छा नहीं होने पर भी साथ में जाएगा इच्छा करने पर भी उससे अतिरिक्त कोई नहीं ले सकता है बड़े बड़े समर्थ हो गए कोई लेकर के नहीं गया धर्म केवल यही इसलिए वसु शब्द से धन कहते कर्म फल को ये वसुधन कर्मफल इसमें रहता है तस्मे विश्वमिदम स्थितम सारा ब्रह्मांड उसमें आश्रित है तसे प्राचीतिक जुहुर नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्य नाम प्रतिचि सुभूता नामोदीचि वायुर्वत्सह तासा वायुर्वत्स एतमेंयु दिशां वत्मेद न पुत्र रोदम सुहमेतमेंयुम दिशां वत मां पुत्र रोदम रुदं प्राची दिक जूहू नाम प्राची पूर्व दिशा ये उसमें होने वाले जितने भोगे जुहु नाम को जूहती जिसमें कर्म लोग करते पूर्व मुख होकर जुहु नाम हो गया पूर्व दिशा सहमाना नाम दक्षिणा दक्षिणा दिशा सहमाना दक्षिण दिशा में कर्म फल सहन करने के लिए यम पूरी है दक्षिण दिशा में जो कर्म पाप कर्म करेंगे कर्म फल भोगेगा कोई दूसरा जो करेगा उसको भोगना पड़ेगा उसके लिए सब तैयार होकर के दक्षिण दिशा में बहुत यंत्र जमा भोगन बड़ा है जितने पाप अधिक करेगा उसको इतने फल मिलेगा जितने लोग पापी सबके लिए है ये नहीं कि इतने लोग यदि पाप करेंगे वहाँ जागा नहीं मिलेगा ये बात नहीं <laughs> सबके लिए पर्याप्त है और उनको भी पुरस्कार दंड देने के लिए भी यम दूत भी कम नहीं है जितने जाएंगे इतने ही विभिन्न प्रकार दंड देने के तैयार ही है यहाँ जाकर सहन करना पड़ता है इसे उसका नाम हो गया सहमाना क्योंकि वहीं जाकर सहनते अश्याम पाप कर्म प्राणी या मुरे प्राणी लोग वहीं जाकर सहन करते हैं इसे सहमाना नाम को दक्षिणा दिशा है राज्य नाम प्रति ची और पश्चिम दिशा है रागी राजि दिशा राजी है रागीवन से राजा वरुण अधिष्ठित होन से वो राजी हो गया पश्चिम दिशा वरुण दिशा वरुण है वर्ष में शुभता नाम उदिची उत्तर दिशा सुभुता भौतिक ऐश्वर्य कुबेर आदि वहाँ रहते हैं सुभुता कुबेर है, है धन के मालिक हैं वहाँ रहते कुबेर कुबेरा नाम सुभुता नाम को उदिची है ताशा सब जो दिशा है वो दिशाओं का बछड़ा के सामान वायु हो गया ऐसे गो के बछड़ा है ऐसे सब दिशा का बछड़ा है वायु स य एतम एवं वायु दिशा वत्सम वेद न पुत्र रोदम रोदिति पुत्र रोदन पुत्र रोदम यथाशात पुत्र के निमित्त रोदन नहीं करता है पुत्र मर जाने पर पिता माता को जो कष्ट होता है बहुत रोते हैं किन्दु वायु रूप जो दिशा के बछड़ा है उसकी उपासना जो करेगा ऐसे चार दिशा सब so, नाम अलग अलग है और ऐसे वायु है उनका बछड़ा के समान है इसकी उपासना जो करता है वायु की बछड़ा दृष्टि से तो सारे दिशाओं के बीच में पुत्र रोदम यथाश तथा न रोदिती पुत्र निमित्त तो रोदन नहीं करता है सोहम एतम एवं वायु दिशा वत्सम वेद ऐसा में वायु के बछड़ा वायु रूप दिशाओं का जो बछड़ा उसकी उपासना करने से पुत्ररोदम न अरुदम मा रुदम नहीं किया इसे आगे कहते ऐसा जो उपासना करने वाले कोई कहता है अरिष्टम कोशम प्रपद्य अमुना अना अमुना प्राण अमुना मुना मुना भू प्रपद्य मुना मुना अमुना भुव प्रपद्या मुना मुना अमुना स्व प्रपद्य मुना मुना अमुना अरिष्ठ है अविनाश अविनाश जो कोश है उसके में प्राप्त करता हूँ उपासना करता हूँ उससे मैं आश्रित हूँ अमुना अमुना अमुना कह करके पुत्र का तीन बार नाम लेना अमुक के ना द्वारा अमुक के द्वारा चैत्र नाम है तो चैत्र न चैत्र नाम अमुना अमुना अमुना प्राणम प्रपद्य प्राण के आश्रित में हूँ अमुना अमुना अमुना कह करके पुत्र का तीन बार नाम लेना तृतीयांत करके मैत्रेय मैत्र मैत्रेना मैत्रेना न मैत्र न भू प्रपद्य अमुनामुनामना इसी प्रकार भू भू को प्र, प्राप्त करता हम आश्रित तो होता हूँ उसी नाम के द्वारा भुव प्रपद्ये अंतरिचय उसको प्राप्त होता हूँ अमुनामुनामना सह प्रपद्य स्वर्ग को प्राप्त होता हूँ उसके द्वारा सर्वत्र पुत्र के तीन बार तीन नाम लेना है स यद अवोचम प्राण जो पहले कहा प्राणम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना ये जो कहा प्राणवाइद भूतम यदिद किंच तदव तत्पसी ये जो प्राण ही सब कुछ है प्राणम प्रपद्ये जो कहा था उसका अभिप्राय सारा जगत है रूपे है सारे जगत उसमें आश्रित प्राण में इसे सर्व प्रति प्राण प्रतिपादन करके सबको मैं प्राप्त कर लिया सार्वक सावक्राणरूप सब शौक प्राप्त कल्या पुत्र के द्वारा आगे कहा भू प्रपदे अमुना अमुना ये जो कहा उसका क्या अभिप्राय अथ यदोचँ भू प्रपदे पृथ्वी प्रपद्ये अंतरीक्षम प्रपद्ये दीभं प्रपदे इतम तदवोचत ये भू प्रपदे कूलोक पृथ्वीलोक भूए पृथ्वी अंतरीक्षे भुव और स्वर्ग इसको प्राप्त कर्ता प्राप्त कल्या इसे भ्रू आदि को प्राप्त किया इसे कहा उसके बाद कहा या था यदवचम भुव प्रपद्य पहले भू प्रपद्य आ गया अगे भुव प्रपद्ये का अर्थ जो कहा अग्निम प्रपदे वायुम प्रपद्य आदित्यम प्रपद्य तदवचत भुव प्रपदे अग्नि वायु आदित्य को प्राप्त किया अथ यदअवचं सह प्रपद्य ऋग्वेद प्रपद्य यजुर्वेद प्रपद्ये साम वेदम प्रपद्य इतव तद इतव तदवचम तदवचम जो कहा स्व प्रपद्य कहा उसका अभिपाय ऋगवेद को यजुर्वेद सामवेद को सब को प्राप्त किया इसे मैंने कहा ये सारे जगत सब को प्राप्त कर लिया इसे दिशाओं के वसुड़ा वायु उसके उपा, उपासना करने से दिशा के साथ सारे दिशा का वसुड़ा के साथ ध्यान करके सर्वरूप हो गया अच्छा पुत्र के आयु के लिए उपासना क्या गया पुत्र के दीर्घ जीवन नु नु हो गया अब दीर्घ जीवन के लिए उपासना जप विधान करते हैं और पुत्र जीवन होने दीर्घ पुत्र होने के बाद पुत्र दीर्घजीवी हो और मर जाएगा तो पुत्र फल क्या प्राप्त करेगा पुत्र सुख क्या प्राप्त करेगा इस स्वयं जीवित तो हो अधिक स्वयं जीवन प्राप्त करने के लिए पुत्र जीवन के लिए हो गया वे स्वयं दीर्घ जीवन प्राप्त करें उसके लिए उपासना चिंता नहीं दीर्घायु की दीर्घायुष्टों की इच्छा करते हैं अधिक आयु हो तो अधिक उपासना करे अधिक ध्यान जप करें इसके लिए खाने के लिए दीर्घायु की अच्छा आवश्यकता नहीं बहुत खाने पीने के दीर्घायु वगैरह कोई फल नहीं है व्यर्थ जीवन है तो दीर्घायुष्टों के लिए ये उपासना है अधिक स्वस्थ रहे उपासना करे भगवान का ध्यान जप करें यानि पुरुषावय्ञस्त चंशति वर्षा तत्तसवनम चिश्क्षरा गायत्री गायत्री प्रातःवनमें तदस वसव प्राण एत वाषय पुष्वाय ये कार्यक्रम संघात प्राणविशिष्ट शरीर इंद्रि प्राण मनसौचे ये सौकुष्दशलिया वाव कार्थ एव यज्ञ है पुरुष यज्ञ है अभी पुरुषों में यज्ञ तो संपादन करा में ये शरीर पुरुष यज्ञ है इसमें जो यानी चतुर्विंशति वर्षाणी प्रारंभ से लेकर चौबीस वर्ष तक तत्पात सवनम अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं प्रातः काली सवन करते विधि यज्ञ में प्रातः सवन हो गया चौबीस वर्ष चतुर्विंशति अक्षर गायत्री गायत्री छंद चौबीस अक्षर वाले है तो गायत्री छंद वाले ये विधियज्ञ में जिस प्रकार प्रातः सदन करते इसी प्रकार यहाँ गायत्र प्रातःवनम गायत्री छंद वाले ये सवन है विधियज्ञ में होता है सवन के समान चौबीस वर्ष आयु पूरा हो गया ये यज्ञ के साथ समान हुआ तदस्य वसव अन्यायता वसुदेवता है इसमें आश्रित है वसव अन्यायता प्राणा प्राणाभाव बसव ये वसुदेवता कौन है इसमें कहा विधि यज्ञ में तो है जो पुरुष को यज्ञ संपादन का यहाँ कौन देवता है प्राणा भाव बसव ये प्राण ही वसु है प्राण को क्यों वसु कहेंगे एते ही इदम सर्व वास ये सब को वास देते हैं प्राण है प्राणा वाव बस वागा दे वाय बाघादि वायु प्राण सब है यही को इसमें रखते हैं जो तक प्राण है तब तक जीवित रहता है इसलिए उनको शब्द वसुशब्द सिखा तेदेत वयसी किंचिदुपतपेतू्याणसव इदे प्रातःशवनम मध्यन दिन शवनमतुतेति माह प्राण वसूना मध्ये यज्ञ विलुपीदी चौबीस वर्षायु के बीच में प्रात शवन संय है किंचित उपतभेद कोई व्याध्यादि रोग प्राप्त हो कष्ट दे तो उपासक स ब्रद हे प्राण हे बसव प्राण और वसुदेवता से संबोधन करके इदम में प्रतःसवनम माध्यं नवनम अनुसंतुत चौबीस <coughs> वर्ष तक में प्रातः सवन कर रहा हूँ माध्यं दिन सवन तक इसको मिला दो अर्थात तो प्रातःवन का विच्छेद नहीं हो पूरा पूरा चौबीस वर्ष कर आयु मिले तो आगे माध्यम दिन सवन सवन करूँगा माह प्राणान वसना मध्य यज्ञ विलोपसीय प्राण और वसु है इनके सामने यज्ञ का लोप नहीं करूँ उच्छेद नहीं करूँ आगे यज्ञ चलते रहे प्रातः सवन पूरा हो जाए हे व उदेति उदेती उद का एति के साथ संबंध उद हे वत ए तत तो रोग से निवृत्त होता है उद उदय उदय होता है ऊर्जाता है अगधो निरोग हो जाता है तो उद्छति ये रोग कष्ट से उदम होकर निरोग हो जाता है अथ यानी चतुच्विश्वर्षाणी तन्माध्यन दिन शवनम चुश्चाशद मध्यन दिन शवनम तद से रुद्र अन्नायता प्राणवा रुद्रा येदम सर्व रोदयती यानि चतुस्तुविंशत वर्षानी जब पहले कितने वर्ष हो गए थे चौबीस के आगे और चौराली से मिला दो चतुष से कितना हो जाएगा अड़सठ वर्ष तक चौबीस के आगे अड़सठ वर्ष तक माध्यान्हना सवन ये पुरुष को सवन चिंतन कर यज्ञ संपादन करे माध्यान्हने सवन चौबीस वर्ष के आदम अपने समझे कि अभी माध्यान्हने सवन चतच्चाश्द्रईष्टुभ त्रिष्टु त्रिष्टुनामक सन्दे चत चौराशक्षर त्रैषुभ मध्यन दिन शवन मध्यन दिनसवन जो करते मध्यान्ह में त्रिष्टुभंद यूशिष्टे तदस रुद्रयता इसमें रुद्रदेवता आश्रित रुद्रकौन हे प्राण रुद्र ये प्राण ही रुद्रे रुद्रदेवता मध्यनदन शवन में हे किंतु पुरुष कोई यज्ञ कल्पना करेंगे यहाँ रुद्र कौन है प्राण ही रुद्र है तो प्राण को रुद्र क्यों कहा गया एत ही इधम सर्व रोदयती रुलाते हैं ये बड़ा क्रूर है रुद्र प्राण चला जाएगा तो सब रोते हैं नहीं अपने जो प्रिय सौ रहते हैं सबको इस रुलाते इसे रुद्र नाम हो गया तंचेद वयसी किंचिद उपतपेत सब रूयात प्राणा रुद्रा इधम मे मध्यं दिन शवनम तृतीय शवनमतुते माह प्राणा रुद्राणाम मध्ये यज्ञ विलोपीए तुद्धव तत ए तग दो यदि च चौबीस वर्ष के आगे अड़सठ वर्ष के बीच में कहीं कैसे समय कोई किंचित कोई भी आधी रोग को कष्ट देने लगा तो उपासक उपासना करने वाले हैं उपासना नहीं करके बोलने कुछ नहीं होगा ऐसे उपासना करने वाला सब तक हे प्राण रुद्र इदम माध्यनंदन सवनम जो माध्यन दिन सवन चल रहा है इसका बीच में विच्छेद नहीं हो तृतीय सवन तक अनुसंतनु तो उसके विस्तार करो अर्थात तृतीय अड़सठ के आगे करूँगा साइंसवन साँग तब तक ये चलता रहे बंद नहीं हो बीच में विच्छेद नहीं करो माँ हम प्राणानाम रुद्र के मध्य में यज्ञ विलुप्त यज्ञ विलुप्त नहीं करो उच्छेद नहीं करूँ तत उदेति उससे उद्गत होता है ये दुख से रहित तो हो जाता है अगधो हमती दुख से उद्गत होकर मुक्त होकर के अगधो हो जाता है निरोग हो जाता है अथ यानी अष्टाचत्शा तत्तीयसवनमार्क्षर जगति जागता तृतीय सवनम तद से आदिन्नातादीत्या एते तन्चे आददे तंचेदत वयस किंचितिदुपत स बूयात प्राण आदि इदमें तृतीय शयुरासत अत माण आदि आदिना मध्ये यज्ञ विलोपीती उद्व ततेग दो हमती यानी आगे और अठाईस मिल कितने होगा एक से सोलह हो जाएगा अष्टा चत तक अड़सठ अच्छा के आगे एक से सोलह तक एक से सोलह आयु है ज्योतिष शास्त्र में एक से आठ भी कहते एक से बीस भी कहते हैं एक अष्टोत्तरी एक विंसोत्तरी ये ज्योतिष शास्त्र में विंशोत्तर एक से बीस नवग्रह के दशा को मिलाएँगे तो एक से बीस होते हैं जो नवग्रह के हिसाब से विचार करते विंशोत्तर विचार कर दे विंसोत्तरी ज्योतिषशास्त्र में कोई राहु के में से केतु को नहीं छोड़ देंगे तो आठ ग्रह होंगे आठ ग्रह कि हिस्सा करेंगे तो एक साठ होता है तो एक साठ आयु के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र में महादशा का विचार किया जाता है तो विंसोत्तरी एक से बीस तक कलयुग में एक से बीस तक होना हो सकता है तो सतायु भी पुरुष को कहा गया सो स एक से तक हो सकता है यहाँ एक सौ सोलह कहा गया तो एक तक तो तक यदि बीच में कोई रोग प्राप्त हो कहे अच्छा पहले माध्यम दिन कहा चले हष्टा चत वर्ष यही चले ना पंच हाँ तो तृतीय सवनम तृतीय सवन हुआ अष्टा अक्षर जगत चंद और तृतीय सवन जगतचंद से होता है जागतम तत् सम्बन्ध सदस्य आदित्य आदित्य है आदित्यदेवताओस आश्रित है आदित्य तो यज्ञ में किंतु पुरुष यज्ञ में कौन आदित्य होगा प्राणवाब आदि प्राण ही आदित्य है क्योंकि इदम सर्व आददते सब को लेकर जाते प्राण प्राण चल गए तो सब गया इंद्रिया पीछे मर जाता है सर्व आददते ले लेते हैं इसे प्राण ही आदित्य है तँचे तस्वीर वयसे किंचित है अठसठी अच्छा के आगे एक के बीच में कोई रोग हो तो कहे उपासक प्राणा आदित्य इदमें तृतीय सवनम आयु अनुसंत तो तृतीय सवन आयु पुरात विस्तार करो माह प्राणानाम आदित्याम मध्य यज्ञ विलोप प्राण आदित्य का ही यज्ञ है मध्य में लोप नहीं करो ऐसे करने पर हसिद्ध है तत्ति उद्गत हो जाता है उसे उद्गत तो होता है रोग रोगरहित तो हो जाता है रोग से और अगध्भवती रोग रही तो हो जाता है निरोग हो जाता है एक तस्में तद्वान्ह महिदास स कि मै एकपसी युहम अने न प्रेस प्रश्यामी स षोडस वर्षशतम अजीवत प्रषोडर्षशीवतीद ए तदस्मयी महिदास नाम कही महिदास विद्वान है उपासक ऐ तरय का पुत्र उनसे ऐत्य बने क्या स शक, कहता सक मैं उतद उप क्या तुम मुझे कष्ट देते हो यो अहम अने न पृश्यामी इसे मैं नहीं मरूंगा उपासक कहता है ये कष्ट देता है क्यों कष्ट देते हो तुम्हारी से उपतापद रोग से कष्ट से से कहता है संबोधन करता है क्यों है कर मुझे कष्ट देते हो किसी रोग को साम बोलता है तो मैं व्यर्थ क्यों तुम परिश्रम कर हो कुछ नहीं होगा मैं इसे नहीं मरूंगा सह सम वर्ष शतम ऐसे एक सोलह वर्ष जीवित रहा ह सम वर्ष शतम प्र का संबंध करना जीवति के साथ प्र षोड़शम वर्ष शतम जीवती प्र जीवती प्रकर्षण जीवति ते प्राग धातो व्यवहिताश्च व्यवहित होकर के उपसर्ग धातु जीवति के बीच में होड़शम वर्ष शतम तीन पद आ गए प्र पहले प्र का संबंध जीवति के साथ करना षोड़शम वर्ष शतम ह प्रजीवति ये अवश्य ही एक से सोलह वर्ष जीवित रहेगा यह एवं वेद इस जो उपासना करेगा ये अपने तो के लिए उपासना है ऐसा यज्ञ समत करके करेंगे तो यज्ञ में कुछ दीक्षा दक्षिणा आदि है पुरुष यज्ञ हो तो यहाँ क्या दीक्षा है कैसे दक्षिणा है अभी कहते हैं शायद अशि शिष्यति अशि शिष्यति यथ पिपा सती यमते दीक्षा अभी पुरुष यज्ञ सम्पन्न करता है उपासना करता है तब तो बीच में कभी कभी भोज भूख लगते तो खाने की इच्छा करेगा भूख लगने से खाने की इच्छा होता ही होती ही क्या संदेह आलस्य नहीं तो संदेह नहीं आलस्य हो दो तो लगे क्या बड़े कठिन प्रश्न हो गया अरे प्यास लगे तो पानी पीने का पानी पीता हो कोई नींद करा <laughs> सुने का नहीं आशीष सती पिपा सती यमत कभी रमन नहीं करता है ऐसे मन अच्छा नहीं लगता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं तब तो मन अच्छा नहीं लगता है चाहता है चाह पीने के लिए नहीं मिला समय पर कोई इष्ट वस्तु इच्छा करता नहीं मिलता है तो रमन नहीं करता है तो पुरुष जीवन में जब अवश्य इसे होता है भोजन करने की इच्छा होती कभी प्यास लगती लगते कभी अच्छा नहीं लगता है त्य दीक्षा दीक्षा ग्रहण करते कर्म करने के लिए यज्ञ के लिए खाना पीना छोड़ कर रहते कुछ कर्म करना पड़ता है बैठ रहो कुछ करो ये पुरुष यज्ञ जो इसे उपासना करता है अपने पुरुष आयु को यज्ञ मान करके चिंतन करता है जब उसको क्षुधा है पिपासा है रमण नहीं करता है वही उसकी दीक्षा है अलग दीक्षा कुछ नहीं भोजन नहीं होता है पिपासा रहते तो सोचे ये मैं पुरुष यज्ञ संपादन कर रहा हूँ क्षुधा पिपासा का स्वन करे अभी मैं यज्ञ संपादन कर रहा हूँ बृहदारण्य के मैं आएगा व्याही तो तप परम तप व्याधि रोग होने पर सबको कष्ट होता है रोएगा तो थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा जितने आयु हुए इतने रोना पड़ेगा जोर जोर करके रोएगा तो क्या कष्ट कम नहीं होता है सहना नहीं करेगा तो क्या होगा सहन करना पड़ेगा या नहीं जितने सहन करना है करना पड़ेगा सहन जो करना ही है तो उसे में क्या सोचना ये जो कष्ट मुझे प्राप्त हुआ मैं कष्ट सहन कर रहा हूँ मैं तप कर रहा हूँ परमात्मा के लिए तप कर रहा हूँ तप करते जान बुझ करके कष्ट सहन करते कोई कोई तो पत्थर गर्मी के समय पत्थर में जाकर लेटेंगे पंचाग्निता आप कोई कोई करते हैं क्षुधा भूखा रह करके अन करते हैं भोजन उपवास करते हैं एक दिन उपवास नवरात्र में नौ दिन कोई गंगाजल जल पी रहते हैं नवरात्र उपवास करते कोई बारह दिन उपवास रहे तो सर्व पाप अंत शुद्धि के लिए उपासना भी करते हैं तप करते हैं तो जान बुझ करके तप करते हैं बैठते हैं कहीं नहीं जाएंगे आसन लगा बैठते हैं कभी देखना सुनना बंद करके चुपचाप रहते हैं ये तपस्या जब करते हैं सुखा, दुख कष्ट सहन करते हैं जब कष्ट अपना आप से प्राप्त होता है उसको सहन करो विचार कर मैं तप कर रहा हूँ ये सबसे बड़ा तप है तप का फल प्राप्त होता है व्याही तो तप है तप वृद्ध के माएगा व्याधि होने पर जो कष्ट होता है वो उसको तप करके सहन करें ये परम तप परमात्मा चिंतन करें सच्चे में तप कर रहा हूँ ठीक इसी प्रकार ये जो यज्ञ पुरुषों को यज्ञ संपादन किया गया इसमें जब भूख लगती है प्या पा, पानी पीने की इच्छा होती है कभी अच्छा नहीं लगता है उस समय समय समझे कि ये यज्ञ की दीक्षा है दीक्षा लेकर के यज्ञ करते तो यज्ञ यग, विधि यज्ञ में जैसे दुख सहन करते इसी प्रकार दुख अथा यद स्नाती यद पीबती तदुपसदे रेती जब भोजन करता है पिता है फिर कुछ इष्ट वस्तु प्राप्त होने से प्रसन्न हो गया तो भी विधियज्ञ में विधियज्ञ में कि उपसद है पर्यवत दुग्धपान करना होता है अल्प भोजन करते तो फिर ओ दुग्धपान करते भूख लगती है थोड़ा दुग्ध आदि मिल गया सरकरा मिश्रित आदि हो खुश प्रसन्न है भूख लेके समय अब भूख नहीं तो दूध पीने पर नहीं पहने पर कोई आपत्ति नहीं भूख लगते है तो, तो ये जैसे सुख प्राप्त करता है उपसदेयी रेती उपसद से इसे प्राप्त करता है थोड़ा सास लेता है बड़े आसन खुश होता है अथ यद हंसती यद जक्षति य मैथुर चलती स्तुत शत्री तद तदेति अब हसत हसता है जीवन में कभी के भोजन करता है जो गृहस्थ मैथुन कर्म करता है स्तुत शत्री स्त्रोत सत्र स्त्रोत्र पाठ के द्वारा कर्म करता है ये भी शब्द होता है ये शब्द होता है तो उसके समान अभी स्तुत सत्र स्त्रोत्र पाठ जैसे हो रहा है करके चिंतन करें अतः तपो दानम आर्जब अहिंसा सत्य वचन मिति मिता दक्षिणा अरु कभी तप करता है वास्तव तप करता है कुछ दान करता है आर्जव सरलता है अहिंसा है सत्य भाषण करता है यही उसकी दक्षिणा है पुरुष यज्ञ जो करेगा कुछ तपस्या करना चाहिए दान करना चाहिए सरल होना चाहिए और अहिंसा सत्य भाषण करना चाहिए यही दक्षिणा है यज्ञ कर्म करते हैं तो विधि यज्ञ में दक्षिणा देनी होती है दक्षिणा देने पर दक्षिणा भी जैसे विधि के अनुसार जितने कहा गया इतने ही नहीं कि गोदान करने का प्रसंग आएगा तो दस रुपया पकड़ा दिया सौ रुपया पकड़ा दिया ऐसा नहीं जहां जहाँ स्वर्ण दान कहेंगे भूदान करेंगे गोदान ऐसे कहीं कर्मे में आता है कन्या दान करते तो उसके साथ भूदान गोदान आदि आता है कन्या दान तो विधि विधान नहीं कर पाते हैं तभी जो भी करते हैं ब्राह्मण आएगा कन्या दान करते तो गोदान करना है भू दान करना है पुत्र जामाता को देते हैं जामाता को कन्या दान करते समय सब देते हैं अब ब्राह्मण को कर्म करते समय कुछ देने कहा हुआ कहीं स्वर्ण में कहीं एक करमाया स्वर्ण में एक लक्ष्मी प्रतिमा बन करके दान करें तो क्या करेंगे उसको जानने वाले बड़े हो, बुद्धिमान होते हैं बहुत पतला सोना इससे भी पतला सोना में इसमें कहीं के लक्ष्मी का चित्र बना दो लक्ष्मी का चित्र बना दिया उसको दान करेंगे उसमें लक्ष्मी दान हो गया लक्ष्मी प्रतिमा देना है इतने सोना की पति बना देंगे इतने पति पतला ऐसे भी पतला उस समय लक्ष्मी का चित्र बना कर दे दिया ये दान है ऐसे भी करने वाले कर देते हैं तो दान करने के लिए जैसे यज्ञ में होता है इसे दान करना होता है तो दान सरलता अहिंसा जितने है यहाँ जैसे दक्षिणा देते हैं यहाँ दक्षिणा क्या है जब कुछ तप करता है वो दक्षिणा है कुछ दान कभी करता है कम हो ज़्यादा हो सरलता है अहिंसा सत्य भाषा ये हो गया ये जो पुरुष यज्ञ इसके लिए दक्षिणा विधि के में तो दक्षिणा जैसे कही गई इसे देनी चाहिए विधि यहाँ पुरुष यज्ञ में ये दक्षिणा सामान्य है इसे विधि यज्ञ करते समय भय करना नहीं कि अधिक दक्षिणा देना पड़े ऐसा नहीं डरना नहीं तस्मादाहु आहु शोष्यसोस्ते पुन रूपादान ऐसे कहते यज्ञ में जैसे अभी स्तोष्यति सोमरस नेगा असुष्ठ तो सोम रस इसी प्रकार क्या कहते हैं अभी माता के लिए माता पुत्र जन्म करती है आगे पुत्र जन्म करेगी इसी प्रकार असुष्ठ स्तोष्यति तो स्वयं अभिशपे सोमरसन निचुड़ने के लिए भी होता है स्वयं प्राणी प्रसवे प्रसव के लिए प्रयोग होता है पुनरुपोत्पादनमेव स मरणमेव अवृत फिर पुनरुत्पादन जन्म होता है आगे जन्म लेगा पुनरुत्पादन होगा पुरुषा के यज्ञ के लिए अभी सप्रवण प्रसव किया आगे प्रसव होगा ये शब्द संबंधी होने से और मरण पुरुष मर जाएगा तो अभवृत नाम के कर्मे अंत में होता है यज्ञ के अंत में तो मरण अभवृत हो गया तदेतत तत् घोर आंगिश कृष्णाय देवकी की पुत्रय उक्त उवाच अभी पाश एव सबुव स्वतंत्र वेलायामेत प्रतिप्येता अचुतमस्युतमसी प्राणसमसी तमसी त्रेटते दव ऋचो भवत हे तो ये जो यज्ञ दर्शन पुरुष को यज्ञ मान करके जो उपासना किया गया ये पुरुष घोर नाम घोरनामक है आंगिस उनका नाम अंगिस गोत्र से कृष्णा देव की पुत्र देव की पुत्र कृष्ण को वो देव की पुत्र कृष्ण शब्द में आया उनको कहा उक्ता उपास उपदेश किया ये यज्ञ दर्शन उपदेश करके कहा अपिपाशेव सब अभुव अपिपास पिपाशा तो प्यास रहित तो हो गया अपिपास हो गया यज्ञों को जानने पर इस अंत में ऐसे उपासना करने से पिपास रहित तो हो गया स्वंत वेलायाम ये त्रय प्रतिपद्यत शरीर समाप्त जो होगा मरण काल में ये तीन प्रतिपद्यत जप करे तीन को जप करने के लिए कहा अक्ष तमसी अच्युतमसी प्राण संस्तमसी ये तीन ही। है अक्षुतमसी अक्षत है अक्षत अक्षिण है तुम हो यजय के मंत्र हो गया ये प्राण आदित्य को एक करके कहते तुम अक्षिण हो उसके बाद कहते अच्युतमसी अच्युतमसी द्वितीय हो गया चित्त होता है स्वरूप से त्यक्त होता है अच्युत स्वरूप से अप्रच्युत है ये अस्वरूप से में स्थित हो आगे प्राण संस्थित से तृतीय है प्राण है असंस्थित स्वताुकरण है सूक्ष्म है सूक्ष्म तत्व आप हो ऐसे तृतीय मंत्र है तो इसमें अक्षिता अक्षिता अक्षय अक्षण अविनाशी हो और अच्युत अपने स्वरूप में स्थित हो और प्राण स्वरूप है अत्यंत सूक्ष्म तत्व तो आप हो ऐसे चिंता न करें ये विद्या जो है पुरुष यज्ञ है उपासना है ये उपासना इसको कहने के लिए आगे दो ऋचो भवतः दो ऋचो भवतः ऋचा है दो ऋचा में इसे पुरुष यज्ञ की स्तुति के लिए कहा गया आगे इसमें आगे उसका अर्थ बताएंगे इसमें थोड़ा सा है प्रत्नसरेतस उदयम तमस परी ज्योति पश्यत उत्तर स्वश्यंत उत्तर देंव देवरा सूर्य अगन्म ज्योतिरित ज्योतिरि ये सप्तशंड इसी का इतने दिव्या आदि प्रतनसरेतस्य इतने दिया है उपनिषद में वस्तुतः मंत्र और अधिक है आदित आदित प्रतनसरेतस ज्योति पश्यंति वाशरम परो य दिध्यते दिवी इतने हैं मंत्र इतने मंत्र की व्याख्या भाष्य का ने किया है इतने सूते में आ गया आदित्य प्रन से ये प्रतीक हो गया आगे ज्योति पश्यंति वाशरम परो य दिध्यते दिवी इतने मिलाकर के मंत्र होगा एक दूसरा मंत्र ठीक है, है। उद्वयम तमसस् परि ज्योति पश्यंत उत्तरम सप्यंत उत्तरम देव देवता सूर्य अगनम ज्योतिर उत्तर ऐसी की व्याख्या आगे करेंगे ओ